जब गोपी जनवाला बाोपी जनवाला गोपी जनवालाबा Yashoda Nanda Nagraj Nanda Nanda Yashoda Nanda Nagraj Nanda Nanda Yashoda Nanda Nagraj Nanda Nanda Yamuna tera vana chali Yamuna tera Yamuna tera vana chali राधमाधव की गिरिराज गोवर्धन प्रेमानंद सब लोग मेरे पीछे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिराध ज्ञानांजनशलाक चक्षुरमील तस्में श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोभी यूतले स्वयं कदा मह्यमें ददा वंदेह श्रीगुर श्रीयुता पदकमल श्रीगुरून् वैष्णव से श्रीरूप सागर जाता सहगन रघुनाथ सजीव साइताधूतम पिजन सहित कृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधपादलिता हे कृष्णा करुरा सिंधु जगतपते गोपेश कांत गोपिकाधाका का नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवेश्वरी वृषभाुसुते देवी प्रणमा हरिप्रि वाशाकूश कृपा सिंधुभव पति पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः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 आज भी आप सबका स्वागत है गोवर्धन परिक्रमा कथा में तो आप सब परिचित हैं आ, हमने पिछले चार दिनों में आज पांचवा दिवस है ना चार दिनों में कई विषयों का वर्णन किया था तो उनको फिर से मैं दोहराता हूँ पहला था वृंदावन धाम का हमने परिचय सुना था गोवर्धन के प्राकट्य के बारे में जाना था और गोवर्धन किस प्रकार से भगवान कृष्ण से अभिन्न है और उनका सेवक भी हैं इन दोनों विषयों पर चर्चा की थी हरिदास वर्य के रूप में और भगवान कृष्ण कलियुगा में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट करते हैं, होते हैं और होकर अपना जो गोवर्धन के प्रति प्रीति है प्रेम है उसको उसका प्रदर्शन करते हैं और आगे चलकर हमने सुना था कि परिक्रमा क्यों करना चाहिए और कैसे करनी चाहिए तो पिछले संडे पिछले रविवार को हमने गोवर्धन परिक्रमा शुरू की थी गोवर्धन परिक्रमा का जो पहला स्थान है कौन सा वो स्थान है जहाँ से परिक्रमा शुरू करनी चाहिए मानसी गंगा तो मानसी गंगा के बारे में हमने सुना था तो आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए परिक्रमा मार्ग में आने वाले कुछ लीला स्थलियाँ हैं जिन पर हम प्रकाश डालेंगे तो आप प्रयास कीजिए कि उसको अटेंटिव श्रवण करे तो पिछली क्लास में हमने सुना था कि परिक्रमा तीन पर्सनालिटीज़ व्यक्तित्व की करनी चाहिए भगवान की भक्त की और धाम की फिर हमने ये भी चर्चा की कि परिक्रमा कौन करता है तीन प्रश्न हमारे सामने थे परिक्रमा कौन करता है परिक्रमा क्यों करनी चाहिए और परिक्रमा कैसे करनी चाहिए तो फिर उसके उत्तर में आ, हमने ढूंढ निकाला था पहले प्रश्न का उत्तर था परिक्रमा कौन करता है तीन प्रकार के लोग करते हैं एक तो स्वयं भगवान करते हैं और दूसरा उनके जो भक्त हैं परिक्रमा करते हैं और तीसरा जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो भी परिक्रमा करता है भगवान परिक्रमा करते हैं आपने प्रभु सिखाए अपने आचरण से सारे जीवों को भगवत सेवा की शिक्षा प्रदान करने हेतु भगवान स्वयं परिक्रमा करते हैं और जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो परिक्रमा करते हैं क्यों क्योंकि वो और अधिक भगवान के नाम रूप गुण लीला और प्रेम में मग्न होना चाहते हैं डूबना चाहते हैं और जो तीसरा व्यक्ति है तीसरा व्यक्ति वही है जिसकी हमने तुलना की थी अर्थ और आर्थार्थी जिसको गीता में कहा भगवान ने कहा कि चार प्रकार के लोग मेरे शरण ग्रहण करते हैं चतुर विदा भजन तेम जना सुक्रो अर्जुन चार प्रकार के लोग हैं अर्जुन मेरे शरणागत होते हैं उनमें से पहला व्यक्ति कौन है आर्त जो दुखी है जो भी व्यक्ति भगवान के चरण में झुक रहा है भगवान की ओर जा रहा है वो इन चार कैटेगरी में उसको आना ही आना ही है। उससे परे नहीं को कम करने के लिए वो भगवान के पास जाता है पूजा अर्चना को स्वीकार करता है और दूसरा है अर्थ आरती अर्थारती जो अर्थ धन आदि की कामना करता है तीसरा है जिज्ञासु और चौथा भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी हैं, तो जनरली कई बार जो लोग हैं ये भोगी शब्द उनके लिए बड़ा कठिन है लेकिन फिर भी हमने जानबूझकर उसका इस्तेमाल किया है कि हम गिरिराज को अप्रोच करते हैं क्यों क्योंकि हमारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हाँ। नाना प्रकार की मन्नतें, भौतिक भोग करने की इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करने तो व्यक्ति हर महीने क्या करता है परिक्रमा लगाता है अमावस्या, पूर्णिमा अलग अलग डेज़ अपने हिसाब से फिक्स करता है, हर वो जाता है और क्या है पूरी परिक्रमा में वो गोवर्धन को भूल जाता है कृष्ण को भूल जाता है कृष्ण नाम को भूल जाता है सदैव अपनी जो इच्छा है भौतिक इच्छा की पूर्ति कैसे होगी उसी के बारे में सोचता है क्योंकि एक भौतिक इच्छा पूर्ति होती है तो व्यक्ति के हृदय में तीस हजार भौतिक इच्छाएं जन्म लेती हैं शास्त्र कहते हैं का प्रकृति नियम है तो फिर परिक्रमा क्यों करनी चाहिए उसके बारे में भी हमने सुना था जन्म मृत्यु की परिक्रमा को रोकने के लिए और दूसरा कृष्ण के साथ हमारा जो नित्य प्रेममयी संबंध है उसको स्थापित करने के लिए और तीसरी चीज थी कि अपनी जो कलुषित चेतना है दूषित चेतना है उसको शुद्ध करने के लिए और चीज क्या थी पाद सेवनम करना है आपने आप में कृष्ण की सर्वोत्कृष्ट सेवा है भगवान कहते हैं भक्ति का मतलब क्या है जैसे पिछली बार हमने चर्चा किया था सर्व पादे विनिर्मुक्ता निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचे भक्ति का मतलब है कि व्यक्ति अपनी सारे उपादियों को भूल जाए। कौन सी है? मैं शरीर हूं मैं धनवान हूं मैं, मैं, मैं गरीब हूं मैं बलवान हूं मैं सौंदर्यवान हूं मैं ज्ञानवान हूं मैं सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं यह भौतिक उपाधियों को भूल कर व्यक्ति को क्या करना चाहिए ऋषि के नुषि केश सेवनम भक्ति रुचि अपनी इंद्रियों को को जो इंद्रियों के स्वामी कृष्णा है उनकी सेवा में लगाना इसको भगवत भक्ति कहा गया है तो ये पांच इंद्रियों के अलावा भी पांच ज्ञान इंद्रियां हैं और पांच कौन सी हैं कर्म इंद्रियां हैं तो इन सारे इंद्रियों को मन के सहित कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना उसको भगवत भक्ति कहा गया है तो वो उसका एक अंग है इंद्रियों का पाद सेवनम और पांचवी चीज क्या है गौर आमार करिलो रंगे से हेरिबो प्रणयी भकत संगी कि जहां जहां मेरे प्रभु श्री चैतन्य देव ने भ्रमण किया है वो उन, उन स्थानों में मैं भी जाना चाहता हूं और उन उन स्थानों में जाकर कैसे जाना चाहता हूँ अकेले जाने की इच्छा नहीं रखता प्रणयी भक्त संगे जो प्रेमी भक्त हैं जिनका आकर्षण भगवान के प्रति 100 प्रतिशत है ऐसे भक्तों के संग में मैं उन उन स्थानों में जाना चाहता हूँ जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु गए हैं या जहाँ भगवान ने लीला की है ऐसे लीला स्थलियों के स्थान में मैं जाना चाहता हूँ ताकि और अधिक मेरे जीवन में कृष्ण का जो स्मरण है वो बढ़े फिर अगले प्रश्न को भी आ, हमने आ, चर्चा का विषय बनाया था परिक्रमा कैसे करनी चाहिए हाँ उसके उत्तर में आप सबने सुना था पहला रूल क्या है भक्तों के संग में सबसे पहला रूल है कि वैष्णवों के संग में हाँ हाँ चलना चाहिए संगे चलो हरे कृष्णा बोलो संगे चलो यही मात्र हाँ चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं आपसे एक ही इच्छक चाहता हूं कि आप संग में चलो भक्तों के और मिलकर क्या बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो भक्तों के संग में भगवान के धाम में जाना या परिक्रमा आदि में जाना वो कितना महत्वपूर्ण है उसकी उसका विशद वर्णन हमने पिछली बार किया था और दूसरा रूल है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए गिरिराज की परिक्रमा को क्या करना चाहिए व्यक्ति ने कंप्लीट करना चाहिए तभी वास्तव में परिक्रमा की पूर्णता है और तीसरा रूल क्या है ये सब होने के बावजूद भी साथ साथ हमारे हृदय में ये भावना होनी चाहिए असहय हेल्पलेसनेस बेघर की भावना याचक की भावना और सेवा का भाव भगवत सेवा का भाव क्योंकि परिक्रमा आदि जा रहा है व्यक्ति तो उसका मतलब ही है कि उसके हृदय में भगवत सेवा के लिए भावना और अधिक बढ़नी चाहिए परिक्रमा का रिजल्ट क्या है मोर परिक्रमा करना हाँ हम कहते ना चार्टिंग का रिजल्ट क्या है और अधिक जाप करना हाँ अधिक परिक्रमा करने का मतलब ये है कि अधिक से अधिक भगवत सेवा में हाँ हमें नियुक्त होना और इस भावना का अपने हृदय में विकास करना हमने ये भी चर्चा की थी परिक्रमा के तीन मार्ग हैं तीन प्रकार की परिक्रमा है अलग अलग प्रकार की, की जनरली जो आइडियल परिक्रमा है वो सात कोस है, की हैं 21-22 किलोमीटर की हैं जो हम सब करते हैं और पैदल की जाती है दूध धारा के साथ लोग करते हैं विशेष रूप से दूध धारा के साथ जो वल्लभा के हैं वो करते हैं और तीसरा प्रकार क्या है दंडवत करते हुए करना पूर्ण का एक लक्षण है भगवान कृष्ण के लिए या गोवर्धन के प्रति फिर हमने गोवर्धन परिक्रमा के जो स्थान हैं ये भी चर्चा की थी कि गोवर्धन की परिक्रमा यहाँ से शुरू ने ऐसे स्थान से शुरू नहीं करने चाहिए कि हमें क्या कौन से स्थान मिल रहा है चीज पार्किंग का प्लेस मिल रहा है या फिर ज्यादा मेरे बच्चों को पत्नी को पत्नी सबको चलना ना पड़े या कोई रेस्टोरेंट है ढाबा है खत्म होते होते खत्म हो जाएंगे तो सबसे पहले वो सुविधा देखेंगे ऐसे स्थान में गाड़ी पार्क करे वहां से शुरू ऐसे लोग कहते हैं ना जहाँ में खड़ा होता हूँ वहां से लाइन शुरू हो जाती है ऐसे नहीं तो हम क्या करते हैं गोवर्धन जाते हैं तो भगवान को गोवर्धन को अपना दास बनाने की भावना से नहीं जाना चाहिए हमें उनकी ओर जाना चाहिए कि मेरे हृदय में उनकी सेवा के लिए और अधिक से अधिक जो सेवा की भावना है वो उदित हो जाए तो मानसिक गंगा कवर्णन करते हुए हमने कहा था कि भगवान कृष्ण के मन से ये मानसी गंगा प्रकट हुई है और दूसरा क्या क्यों इसका नाम मानसी गंगा है क्योंकि जो भगवान के मन को जानने वाली है और, और भगवान की इच्छाओं को जानने का सामर्थ्य रखती है उसको क्या कहा जाता है मानसी गंगा तो इसलिए कोई व्यक्ति मानसी गंगा का आश्रय लेता है मानसी गंगा में स्नान करता है प्रार्थना करता है तो वो वास्तव में गोवर्धन को जानने का अधिकारी बन जाता है और वो वास्तव में जान सकता है कि गोवर्धन की जो इच्छा या कृष्ण की प्रमुख इच्छा क्या है तो ये लीला को भी हमने सुना था कि किस प्रकार से गोपिया अच्छा आपको दिखाई नहीं तो नहीं दे रहा शायद तो गोपिया किस प्रकार से गो जो मानसिक गंगा है उसको पार करती है कृष्ण के द्वारा और आगे जो स्थान है उसका चर्चा करेंगे हम उस उस, उस स्थान का नाम है हरिदेव टेम्पल हरिदेव मंदिर कौन सा तो अभी इन बचे हुए दो तीन सत्रों में हम उन लीला स्थलियों का वर्णन करेंगे कुछ कुछ जो भी परिक्रमा मार्ग में आने वाले लीला स्थलिया हैं, जिनका विशेष वर्णन है शास्त्रों में और कुछ स्थान कृष्ण की छोटी छोटी लीलाओं से संबंध रखता है तो ये वो पिक्चर था जहाँ गोपिकाओं ने मानसी गंगा को पार किया था पिछली बार हमने उस लीला को सुना था और यह है हरिदेव मंदिर तो शास्त्र कहते हैं कि गोवर्धन परिक्रमा शुरू करने का रूल क्या है कि व्यक्ति को मानसिक गंगा में जाना चाहिए मानसिक गंगा में जाकर मानसिक गंगा में स्नान करके तुरंत उसे हरिदेव जो भगवान के विग्रह हैं उनका दर्शन करना चाहिए तो शास्त्र इस हरिदेव का वर्णन करते हुए कहते हैं रूप गोस्वामी कि श्रीमती राधिका अपने सारे सखियों के संग में नित्य रूप से आ, मानसी गंगा में आती थी और वहाँ जो कुंड है या मानसी गंगा है उसके किनारे में बैठकर कृष्ण के, के गुणों का गान किया करती थी तो एक बार जब श्रीमती राधिका अपने सारे सखियों के संग में आए और वहाँ वो बैठी थी कुंड के तट पर या मानसी गंगा के किनारे बहुत लंबा समय हो गया और वो किसका इंतजार कर रहे थे श्याम सुंदर कृष्ण का जैसे वो इंतजार करते जा रहे थे क्योंकि गोपिकाएं जब मिलती हैं तो उनके चर्चा का विषय कौन है कृष्ण है अभी जो बिजनेसमैन मिलेगा वो बिजनेस की बातें करेगा हाँ घर की काम करने वाली माताएं मिलेगी तो इधर उधर की बातें करेगी है कि नहीं क्योंकि उन्होंने हर एक के जीवन में कोई ना कोई सेंटर है चर्चा का कोई ना कोई विषय है शास्त्र कहते हैं कि कैसे पहचाने कि मुझे किससे अधिक प्रेम है तो शास्त्र कहते हैं कि आप जिस वस्तु के बारे में स्थान के बारे में या व्यक्ति के बारे में बोलते हो अधिक से अधिक उससे पता चलता है कि आपका आसक्ति उस वस्तु से है तो इसलिए शास्त्र हमें जोर देते हैं कि अधिक से अधिक व्यक्ति को अपने चर्चा का विषय अपने श्रवण का विषय कृष्ण बनाना चाहिए क्योंकि जिस चीज का जिस हमारे चर्चा का श्रवण का विषय हम जिस वस्तु को बनाते हैं व्यक्ति को या स्थान को बनाते हैं तो अंतिम समय में वही व्यक्ति या वही वस्तु हमें स्मरण होने वाली है हाँ लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है अंत्य नारायण स्मृति हाँ अंत में क्या है नारायण का स्मरण होना चाहिए तो जो व्यक्ति भगवान के अलावा बाकी कार्यकलापों में बहुत अधिक मग्न है उसको अंतिम समय में उसी चीज़ का स्मरण हो जाएगा इवन कई लोग तो ऐसे होते हैं जैसे एक उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति एक शॉपकीपर था जिसका कपड़े का बिजनेस था तो दिन रात पूरे दिन भर वो बेचता रहता है तीन मीटर ले लो चार मीटर ले लो पाँच मीटर ले लो दो मीटर ले लो तो एक दिन जब वो रात को सोने गया अपने बेड के ऊपर हाँ, सोते सोते जब लेटा हुआ था तो रात भी क्या निकलेगा उसके मुंह से तीन मीटर ले लो दो मीटर ले लो ऐसा बोल ही रहा था उसके हाथ भी चल रहे थे देता है ना ले लो तीन मीटर ले लो पांच मीटर ले लो तो उसके हाथ भी चल रहे थे सोते हुए तो हाथ जब चल रहे थे तो सुबह जैसे नून टूटी तो उसने देखा कि उसकी धोती फटी हुई है और उसने कहा कि किसने मेरी धोती फाड़ी तो जो जिसने मैं रात को देखा था उसने कहा तुम्हें तो दे रहे थे देते-देते दे तो आपने खुद की धोती खींच ली दे दे। तो कहने का है कि व्यक्ति इस कलापों में यतना मगन है, यतना लगा हुआ है कि दिन रात उसी कार्य की चिंता में रहता है जैसे मैंने और एक उदाहरण पिछले दिनों में सत्रों में दिया था उसको रिपीट करता हूँ हाँ कि एक एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति था और उसके बेटों ने कहा कि अभी तो सारा काम धाम हम संभाल रहे हैं हमारे पिताजी अभी बहुत वृद्ध हो गए हैं इनको आप अब जरा तीर्थ यात्रा करने के लिए ले जाइए तो साधु एक आए थे उनके घर उन्होंने कहा साधु महाशय आप तो भ्रमण करते रहते हो हमारे पिता भी बूढ़े हो गए इनको जरा चार धाम की यात्रा करके लाइए तो जैसे ही ये व्यक्ति गया उस यात्रा में तो वो साधु ने कई स्थानों में भ्रमण कराया लेकिन देखा कि उसके हृदय में कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा है वो वैसा की वैसा है, जैसे स्टैचू है पुतला है वो कुछ नहीं खंबे जैसा खड़ा रहता है कोई भावना नहीं है कोई बदल नहीं है तो वो साधु परेशान हो गया कि ये व्यक्ति कभी भी नहीं बदल सकता ये आ गया कि आपने बाप को संभालो मुझे जाने दो छुट्टी करवा दो मेरी तो लेकिन उन बेटों ने कहा कि नहीं नहीं महाराज हाँ साधु महाशय आप इनको ले जाइए प्लीज आखिरी आखिरी ट्राई कीजिए तो इन्होंने कहा ठीक है आप इतना निवेदन कर रहे हैं तो साधु उनको ले जाते हैं कई स्थानों में भ्रमण करते करते आखरी में वो काशी विश्वनाथ पहुंचते हैं काशी में पहुंचते जहां विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए जाते हैं शिव जी का तो जैसे दर्शन करके आए इन्होंने कहा क्या अभी हम जरा गंगा स्नान करने के लिए चलते हैं तो ये व्यक्ति निकला उनके साथ गंगा स्नान करने के लिए गंगा के तट पर जा ही रहे थे तो वहाँ सबसे बड़ा क्या है स्मशान है स्मशान भूमि है और आज भी कहा जाता है कि वहाँ जो स्मशान की वहाँ एक फायर है जो पता नहीं कितने हजारों करोड़ों सालों से जल रही है कभी वो आग बुझती नहीं है कंटिन्यू चल रही है तो ये व्यक्ति जब गए उस उसमशान के पास से गुजर ही रहे थे गंगा में स्नान करने के लिए उस एरिया को देखकर ये बूढ़े व्यक्ति के आंखों से आंसू बहने लगे दुख महसूस होने लगा साधु ने कहा मेरा जीवन तो सफल हो गया मैंने आखिरी में एक ना एक व्यक्ति को भक्त बना दिया एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला दिया साधु तो बड़ा खुश हो रहा था उन्होंने कहा आप तो पूरे भाव के लक्षण प्रकट कर रहे हो रो रहे हो गंगा के किनारे आप बताओ क्यों क्यों आपके आंखों से आंसुओं की धारा रही है। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं इस स्मशान भूमि में कितना लक्कड़ इस्तेमाल हो रहा है मेरा तो कपड़े का बिजनेस था यदि मुझे पता होता कि लकड़ी इतनी यूज होती है तो मैं अपना बचपन से वो कपड़े का बिजनेस नहीं करता हाँ तो साधु ने अपने सर में हाथ रखा उन्होंने कहा ये व्यक्ति में परिवर्तन नहीं आ सकता तो उसी प्रकार से वास्तव में हमारी स्थिति है चाहे हम परिक्रमा कर रहे हैं चाहे कृष्ण कथा में बैठे हैं लेकिन हम अपने मन को हृदय को घर में छोड़ के आ गए हैं ऑफिस में छोड़ के आ रहे हैं उस व्यक्ति के पास छोड़ के आ रहे हैं जिसके प्रति हम आ सकते हैं एक एक एक महाराज लेक्चर दे रहे थे बड़ी लंबी दाढ़ी थी उनकी है ना एक माताजी बैठी थी क्लास में आप जैसे बैठे हैं तो स्वामी जी इतना अच्छा वर्णन कर रहे थे मीठी मीठी बातें कर रहे थे कथाएं सुना रहे थे बीच में लोग हंस रहे थे कोई रो रहा था देखा कि एक माताजी जो बैठी थी क्लास में वो, वो पूरे क्लास में रोते जा रहे है साधु को लगा देखो क्या प्रभाव है मेरे क्लास का मेरे प्रवचन का पूरा व्यक्ति रो रहे हैं मेरी वाणी बहुत मधुर है सुंदर है अच्छा प्रेजेंटेशन है तो साधु तो बोलते बोलते अपनी गर्दन बहुत हिलाया करते थे वो बूढ़ी सी माता जी इनके चेहरे को देखते ही जा रहे हैं सुनते जा रही है देखते जा रही है और उनके आंखों से आंसू की धारा बहते जा रही है तो जैसे प्रवचन खत्म हुआ साधु महाशय अपने आसन से उतरे कई लोग मिलने आ गए तो ये माता सबसे आगे आई रोते हुए तो उन्होंने कहा माता जी आप तो पूरे क्लास में रो रहे थे क्या क्या क्या आप क्या अच्छा लगा कहते हैं आप जो क्लास दे रहे थे ना मेरे जो भावना है वो पूरा हृदय से भर भर के बाहर निकल रही थी तो इनको लगा कि ये माता जी की भावना कृष्ण के लिए होगी भगवान राम के लिए होगी गोवर्धन के लिए होगी लेकिन वो कहती है कि जैसे आप अपना गर्दन हिलाते जाते थे और आपकी दाणी भी हिल रही थी उसको देखकर मेरा जो बकरा है वो गुम हो गया है <laughs> उसकी तो दाढ़ी थी वो भी ऐसी ही थी पूरे क्लास में मुझे तो उसका ही स्मरण हो रहा था और उसके प्रति प्रेम के कारण मैं बीच बीच में क्या हो रहे थे रोते जा रहे थे तो बिल्कुल हमारी स्थिति वैसी ही है क्योंकि हमने आपने आप को इस भौतिक जगत के कार्यकलापों से इतना अधिक आसक्त करके रखा है कि हम यहां होकर भी यहाँ नहीं है मतलब हम यहाँ रहना ही नहीं चाहते कृष्ण के पास वास्तव में हमारे जाने की भावना नहीं है हम हमेशा पीछे बने रहना चाहते हैं इस जगत में ही हाँ रहना चाहते हैं तो इस प्रकार से गोपी काए जब मिलती है तो उनके चर्चा का विषय कोई और नहीं है केवल कृष्णा है कोई और हो ही नहीं सकता गोपी सोचती हैं कि हम आपका घर का कामकाज नहीं कर पाती क्योंकि सदैव कृष्ण के बारे में हम बातें करती है सोचती है बहुत डिफिकल्ट हो रहा है इनके साथ हमारे साथ बिल्कुल उल्टा है तो ऐसी गोपिकाए जब मानसी गंगा के तट पर बैठी थी और उस समय कृष्ण का कृष्ण की चर्चा करते जा रहे थे, कृष्ण का उनको स्मरण हो रहा था और साथ साथ कृष्ण के विरह को महसूस कर रही थी सेपरेशन, विरह भावना को और बारंबार जब आपस में बातें करते करते वो हरिदेव हरिदेव बोलिए हरिदेव हरिदेव तो हरिदेव का उच्चारण कर रही थी हाँ हरिदेव हरिदेव और इतना अधिक जोर जोर से भगवान के नामों का उच्चारण करते जा रही थी कि उसको देखकर कृष्ण अपने आप को रोक नहीं पाते क्योंकि भगवान जैसे नारद ने भगवान कृष्ण को पूछा कि कृष्णा मैं जब भ्रमण करता हूं तो कई लोग मुझे आपका एड्रेस पूछते हैं कि मुझे ना कृष्ण को कुरियर भेजना है एड्रेस बताओ तुम तो भगवान के अच्छे भक्त हो तुम्हें पता है कहां निवास करते हैं तो भगवान कृष्ण को जब उन्होंने पूछा कृष्ण ने क्या कहा नाहम तिस्टा में वैकुंठे नारद मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूं योगी नाम मैं योगी लोग मुझे पूरा प्रयास कर रहे हैं अपने हृदय में धारण करने का लेकिन उनके हृदय में भी मैं निवास नहीं करता फिर रहते कहा हो हा? तो इन्होंने कहा यत्र गायन्ति मद भक्ता त्रिष्ठामी नारद हे नारद जहां जहां मेरे भक्त मेरे नामों का उच्चारण करते हैं मेरे गुणों का गान करते हैं उस स्थान में मैं निवास करता हूं हूँ वो मुझे खींच लेता है तो भगवान भी आकृष्ट हो जाते हैं उस व्यक्ति के प्रति जो व्यक्ति वास्तव में भगवान के नामों का कीर्तन करता है भगवान के गुणों का गान करता है अभी ये सारी गोपिकाएं जब भगवान का भगवान की चर्चा कर रहे थे उनका उच्चारण कर रहे थी हरि नाम का हरे देव हरे देव तो भगवान अपने आपको रोक नहीं पाए जैसे द्रौपदी का जब वस्त्र आरण हो रहा था तो द्रौपदी ने भी जब भगवान के नामों का उच्चारण कियादारेश कृष्ण कि यादव, द्वारका द्वारका देश कृष्ण तो द्वारका में निवास कर रहे थे तो उस समय कृष्ण अपने आप को रोक नहीं पाए दौड़ते हुए निकल पड़े हाँ बाहर दौड़ते हुए आए और आकर कहा हस्तिनापुर कुछ इ्षणों में और जो द्रौपदी हैं उनको अनलिमिटेड सारी प्रोवाइड करते हैं तो उसी प्रकार से गोपीकाएँ जब हरि नाम संकीर्तन कर रही हैं उच्चारण कर रही हैं मृदंग वीणा आदि के साथ कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रही हैं। तो कृष्ण क्या है तुरंत वहाँ प्रकट हो जाते हैं लेकिन कैसे प्रकट हो जाते हैं एक विग्रह के रूप में प्रकट हो जाते हैं हाँ वो विग्रह कौन से है ये हरिदेव आज भी आप मानसी गंगा के तट पर जाते हैं का दर्शन करना चाहिए। और ये हरिदेव वो विग्रह है जिनका एक नाम गोवर्धन नाथ है गोवर्धन को जिन्होंने धारण किया भगवान गोपी काओं के सामने इस विग्रह के रूप में प्रकट हुए जो सात साल की आयु के दिखते हैं हा? और विग्रह के रूप में जैसे प्रकट हुए क्योंकि एक देखिए उन्होंने एक हाथ अपना ऊपर किया है और गोवर्धन को उठाया है कई बार भगवान के जो जैसे श्रीनाथ जी हैं, आगे हम चर्चा करेंगे तो भगवान का वो रूप है जिसमें वो गोवर्धन को उठाने का उनका एक हाथ ऊपर होता है तो भगवान उस हाथ के ऊपर जनरल एक फ्लावर रखा जाता है क्या रखा जाता है पुष्प रखा जाता है तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कृष्णा फूल क्यों रखते हैं क्योंकि जो गोवर्धन है कृष्णा के लिए उतना ही हल्का है जितना एक पुष्प है पुष्प को ही धारण कर रहे हैं तो सारे सखियों ने श्रीमती राधिका ने जब इस विग्रह को देखा कि एक हाथ से गोवर्धन की रक्षा गोवर्धन को धारण कर रहे हैं क्यों क्योंकि ब्रजवासियों की उन्होंने रक्षा की है करोत् द्वितान अगेंदाय गोपा नाम रक्षा सप्त रूपिनेरिदेवाय तेनम हरि देव हम आपको नमस्कार कर रहे हैं क्योंकि आपने गोपो की प्रजावासियों की रक्षा करने के लिए सात दिनों तक गिरिराज गोवर्धन को अपने धारण किया हुआ था और एक हाथ से कृष्ण क्या करते हैं मधुर बासुरी का वादन करते हैं तो इस प्रकार से ये जो विग्रह प्रकट हुए तो गोपियों का ने क्या किया तुरंत इस विग्रह की पूजा करने लगे उनकी सेवा करने लगे नाना प्रकार की ऑफरिंग्स फ्लावर्स आदि उनको अर्पित करने लगे तो ये जो गोवर्धन नाथ है ये विशेष विग्रह हैं आगे चलकर वज्रनाथ ने इस विग्रह की स्थापना की थी और ये गोवर्धन के प्रमुख विग्रह हैं तो इसलिए जरूर जब गोवर्धन परिक्रमा शुरू करता है कोई व्यक्ति उसको हरिदेव का दर्शन करना चाहिए आ, उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और वहां से वास्तव में गोवर्धन परिक्रमा शुरू होती है श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी प्रकार से आचरण किया चैतन्य महाप्रभु मानसी गंगा गए वहां उन्होंने स्नान किया और जाकर हरिदेव का दर्शन किया चैतन्य चरित में वर्णन आता है प्रेम चलिया गोवर्धन ग्राम हरिदेव देखिता कि प्रेम से पागल होकर चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन गांव में आए और उन्होंने आते ही क्या किया हरिदेव का दर्शन किया और हरिदेव को प्रणाम किया क्योंकि ये गोवर्धन नाथ है अभी इस जगत में हम सब क्या हैं अनाथ हैं लेकिन वास्तव में अनाथ अनाथ व्यक्ति की स्थिति एक कुत्ते के समान होती है अनाथ व्यक्ति कौन सा कुत्ता अनाथ होता है जिसके गले में पट्टा नहीं होता प्रभुपाद कहा करते थे प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो किसी व्यक्ति ने पूछा रिपोर्टर ने आप लोग गले में क्या धारण करते हैं प्रभुपाद ने कहा जैसे कुत्ता पट्टा धारण करता है उसी प्रकार से हम तुलसी की माला धारण करते हैं क्योंकि जिस कुत्ते के गले में पट्टा है इसका अर्थ है कि वो अनाथ नहीं है सनात है उसका कोई स्वामी है प्रभु है उसी प्रकार से हम अनाथ नहीं है सनात है और हमारे नाथ कौन है कृष्ण है और कैसे हम कृष्ण को पुकारते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम, राम राम राम हरे हरे प्रभु प्रेम सौंदर्य देखी लोके चमत्कार हरिदेव प्रभुर करिला सत्कार तो चैतन्य महाप्रभु भी हरिदेव के यहाँ आए थे और आगे चलकर जो जयपुर के राजा मानसिंह थे उनके पिता थे राजा भगवान दास उन्होंने ये मंदिर बनवाया था भगवान हरिदेव के लिए 16वीं शताब्दी में तो इस प्रकार से हरिदेव का प्राकट्य होता है और व्यक्ति को हरिदेव की कृपा को स्वीकार करते हुए क्या करना चाहिए परिक्रमा से आगे बढ़ना चाहिए तो हम अभी मानसी गंगा के तट पर ही हैं मानसी गंगा के तट पर ही परिक्रमा करते करते इन स्थानों का हमें दर्शन करना चाहिए तो अगला जो स्थान है वो क्या है ब्रह्मकुंड है हम हिंदी में इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाए तो लेकिन फिर भी अभी ज़्यादा टेक्स्ट नहीं है केवल उन स्थानों के नाम हैं तो ब्रह्मकुंड ये मानसी गंगा के नजदीकी आता है क्योंकि हम जानते हैं श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि जो ब्रह्मा है उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति अपराध किया था क्या अपराध किया था उन्होंने श्रीमद् भागवतम कहता है मोहंतीय कि भगवान को जानना कितना कठिन है इवन जो देवता गण है वो भी भगवान के कार्य कलापों को देखकर मोहित हो जाते हैं तो हमारे जैसा सर्व सामान्य व्यक्ति है वो कैसे जान सकता है क्योंकि कृष्ण क्या है अचिंत्य है हमारे चिंतन से परे हैं चिंतन शक्ति से परे है तो ऐसे ब्रह्मा जो सृष्टि करता है जिनके पास इतने सारे दिमाग है एक दिमाग हम, एक दिमाग हमारे पास है उससे भी हम इतने परेशान रहते हैं रहते कि नहीं आ, लेकिन ब्रह्मा के पास तो चार चार दिमाग हैं, क्योंकि उनके पास इतना सारा ब्रह्मांड का मैनेजमेंट वगैरह उनको देखना होता है वो प्रमुख इंजीनियर हैं इस सृष्टि के तो ऐसे ब्रह्मा ने सोचा कि ये कौन सा बालक है वृंदावन में सब इसकी से इस, इस, इसके अनुसार कार्य करते हैं और वो भगवान के कार्यकलापो से मोहित हो गए कि ये कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं ये छोटा सा बालक है सुबह अपनी माता यशोदा के आ, आदेशानुसार नंद महाराज के आदेशानुसार गवों को लेता है हाथ में लठिया लेता है और बफेलो हॉर्न लेता है फ्लूट लेता है रस्सी लेता है और अपने गोप सखाओं के साथ निकलता है गवों को चराने के लिए ये कैसे भगवान हो सकता है तो जब ब्रह्मा इस प्रकार से मोहित हुए क्योंकि कृष्ण जब सुबह से निकलते हैं गवों को चराने के लिए है, तो आपने सारे हाँ, मित्रों के संग में कृष्ण निकलते हैं उनके सारे जो सखा जो सखा हैं उनकी अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाकर उनको देती है तो एक दिन कृष्ण जब निकले गवों को चराने के लिए अपने सखाओं के साथ तो उस समय कृष्ण यमुना के तट पर बैठ गए अपने सखाओं के साथ भोजन क्रीड़ा करने के लिए भोजन ग्रहण करने के लिए ब्रेकफास्ट तो सारे जो बछड़े हैं वो तो बहुत दूर निकल गए चढ़ते चढ़ते तो कृष्ण को लगा कि मैं मेरे सारे भक्त ये गोल सखा इतने अधिक मग्न हो गए हैं क्योंकि जैसे ये प्रसाद के लिए बैठता था सारा टीम तो कृष्ण बीच में बैठते थे और सारे गोल सखाज से पूरा एक राउंड बनाते थे और हर गोल बाल को लगता था कि कृष्ण ने मेरे और अपना मुंह किया है और बाकी दूसरे के ओर पीट की हुई है और सबसे पहले इनका क्या करते हैं ये हर चीज जो भी इनके घर से लाए गए हैं, वो सबसे पहले कृष्ण को देते हैं फिर वो स्वीकार करते हैं तो जब जैसा ये सारा हो रहा था तो उसी समय आ, उनका जो सखा है सुबल उन्होंने कहा कि हे कृष्ण हमारे जो बछड़े हैं वो दिखाई नहीं दे रहे लगता है कि बहुत दूर चले गए हैं तो कृष्ण ने सोचा कि इनको डिस्टर्ब ना करो मैं मैं जा, जाकर बछड़ो को लेके आता हूं तो कृष्ण वहां से उठते हैं शास्त्र वर्णन करते कि जैसे कृष्ण उनके बीच में से उठे तो कृष्ण को बहुत भूख लगी थी उन्होंने कई सारे जो रोटी है अपने हाथ में ली और अपने उंगलियों के बीच बीच में डिफरेंट प्रकार के जो आचार हैं वो रखे पिकल्स और उनको खाते हुए कृष्ण निकले और यही दृश्य कौन देख रहा था ऊपर से हाँ ब्रह्मा।, ब्रह्मा जी देख रहे थे ब्रह्मा देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है अपने आप को भगवान हाँ ये कैसे भगवान हो सकता है ये छोटा सा बालक तो भगवान बिल्कुल मोहित हुए कृष्ण के कार्यकलापो से और फिर इन्होंने सोचा कि मैं अभी दिखाता हूं ये कैसे भगवान हो सकता है तो वो ब्रह्मा ने क्या किया बछड़ों को भी बहुत दूर छुपा लिया था कृष्ण गए दूर दूर तक देखा बछड़े दिखाई नहीं दिए कृष्ण वापस आते हैं यमुना के किनारे उस स्थान में आते तो वहां देखते कि उनके जो संगी हैं, है, वो भी वहां उपस्थित नहीं कृष्ण समझ गए हैं, हैं। भगवान क्या है? कृष्ण इतने एक्सपर्ट है कि हमें आगे क्या सोच रहे हैं वो भी जानते हैं हमारी आगे आने वाली इच्छाओं को सुनने वाले हैं परमात्मा रूप में हमारे हृदय में निवास करते हैं क्योंकि इस जगत में हम जो भी कार्य करते हैं उसके कोई ना कोई साक्षी हैं हाँ यमराज के एक अधिकारी हैं जिनका नाम क्या है चित्रगुप्त सुना है ना आपने चित्रगुप्त हाँ इंग्लिश में क्या कहेंगे फोटोग्राफर जो सिक्रेटली फोटो खींचता है ना चित्र का मतलब है फोटोज हाँ, गुप्त का मतलब है क्या है सिक्रेट तो आइए चित्रगुप्त का काम ही है कि वो आपके पीछे हमेशा जैसे आजकल कहते सीसीटीवी आ, आप सीसीटीवी के संरक्षण निरीक्षण में हैं, तो हम सब भी सीसीटीवी के अंडर में हैं। यमराज ने लगाया हुआ है उनका कैमेरा कौन है चित्रगुप्त चित्र गुप्त, तो गुप्त रूप से सारे चित्र खींचता है और फ़ीड करता है हमारे सारे कर्मों का लेखा चोखा तो फिर भगवान कृष्ण आए उन्होंने देखा कि अरे बॉल सखाज नहीं है तो समझने में टाइम नहीं लगा ये सारी मिस्टेक करतूत किसकी है ब्रह्मा की हैं अच्छा आपने मेरे सखाओं को चुराया मेरे बछड़ो को तो भगवान ने क्या किया उसी समय अपना विस्तार सारे सखाओं के रूप में किया उन सखाओं ने जो वस्त्र पहने थे जो आभूषण धारण किए थे उन्होंने जो अलग अलग प्रकार के वस्तुएं अपने साथ ले थे हर चीज के रूप में कृष्ण ने अपना विस्तार किया और जितने भी बछड़े थे गव्य थे कृष्ण भी अपना विस्तार उनके रूप में करते हैं और जब शाम को वापस जाते कृष्ण जब सोच रहे थे कि अभी कोई नहीं है ना बछड़े हैं ना मेरे मित्र हैं मैं वापस अकेला जाऊंगा तो ब्रजवासी बहुत अधिक दुखी हो सकते हैं तो कृष्ण फिर सबके अपना विस्तार करके हर एक व्यक्ति कृष्ण था जो भी बछड़ा बना था गव्य बने थे या फिर गोल बने थे वो कृष्ण थे शाम को जब गए तो वहां ब्रज में सारे जो माताएं हैं उनका प्रेम आज पहले कभी उनका प्रेम अपने बच्चों के लिए इतना नहीं था आज पता नहीं कैसे उनका प्रेम अधिक उनको महसूस हो रहा था अपने बच्चों के लिए तो लगभग कृष्ण ने एक साल तक ये रोल अदा करना पड़ा और उसी साल ब्रज में सारे जो गोपिकाएं हैं उनका विवाह भी इन सब गोपों के साथ होता है और वो सारे गोप कौन थे वास्तव में थे क्योंकि हर की इच्छा थी गव्य भी चाहते थे कि मैं अपने बछड़े से अधिक कृष्ण को दूध उनके अंदर भी माता की भावना पिलाड़े तो बन केवन किल के लिए बछड़े बन के क्या खाते हैं घास खाते हैं वृंदावन की घास कितनी मीठी है तो इस प्रकार से जब इन्होंने बछड़े चोरी किए और ब्रह्मा ने जब ये छुपाया था सबको और आके ब्रह्मा ने देखा अरे ये क्या है मैंने तो सबको छुपाया है फिर भी ये यथारूप है एज इट इज है तो ब्रह्मा बहुत अधिक चिंतित हो जाते हैं और जब आते हैं तो भगवान क्या करते हैं कृष्ण उनको दिखाते हैं कि वास्तव में ये जो बछड़े हैं गोल आदि है ये सारे कौन है मैं हूँ मेरे ही विस्तार है चतुर्भुज रूप दिखाते हैं और ब्रह्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और उसी समय ब्रह्मा क्या करते हैं शरण लेते हैं आपने फुल ऑफर कर रहे हैं सदैव माला जाप करते हैं चतुर्मुख ब्रह्मा बोले कृष्ण कृष्ण हरे हरे हम हमारी एक जीवक कृष्ण नाम के लिए नहीं चलती लेकिन ब्रह्मा चार जीवों से क्या बोलते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे जो ब्रह्मा कृष्ण के शरणागत होते हैं उनके चरणों में वंदन करते हैं क्षमा याचना मांगते हैं छोटे से बालक से हाँ तो हमारे प्रणाम करने में और ब्रह्मा के प्रणाम करने में क्या अंतर है हम जब प्रणाम करते हैं अपना सर नीचे रखते केवल जिसको प्रणाम कर रहे हैं, उसके चरण नजर आएंगे लेकिन ब्रह्मा जब प्रणाम करते हैं, वो ऊपर भी दिखते हैं उनको है कि नहीं चार सर है एक एक सर नीचे झुका है तो ऊपर वाला सर देख रहा है कि जिसको प्रणाम कर रहा है वो हंस रहा है या नहीं हंस रहा है।, है, है, है? है, के के है इस प्रकार से ब्रह्मा कृष्ण को प्रणाम करते हैं और फिर ये मौका ढूंढ कर आते हैं ब्रज में और ये जो स्थान है ब्रह्म कुंड जिसमें आके क्या करते हैं कृष्ण का अभिषेक करते हैं इस स्थान में ब्रह्मकुंड में और क्योंकि ये ब्रह्म कुंड बहुत महत्वपूर्ण कुण कुंड है ब्रज के अलग अलग कुंडों में से एक है इसके इर्द गिर्द बहुत सारे कुंड हैं तीर्थ हैं सर्वश्रेष्ठ है तो जब भगवान को ब्रह्मा ने बहुत आनंद के साथ अभिषेक किया और वहां उन्होंने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की और उनमें से एक प्रार्थना थी ईश्वर परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादि अनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम जो ब्रह्मा इस सृष्टि के प्रथम जीव है उन्होंने ये निर्णय कहा कि वास्तव में कोई ईश्वर है ईश्वर परम कृष्ण ईश्वर कोई है तो उसमें संशय नहीं है डाउट नहीं है कौन है कृष्ण है सरलतम है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह उनका जो रूप है वो दिव्य है सत चेत आनंद से बना हुआ है ऐसे तो ब्रह्मा ने आ, उनको प्रार्थना की और चैतन्य महाप्रभु यहाँ आकर उन्होंने निवास किया था शास्त्र कहते देवा, कारक ये ब्रह्म कुंड इतना पावरफुल है कि देवता गण भी वहां आकर इस जगत से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं तो चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ आए भट्टाचार्य ब्रह्म कुंडे पाक ब्रह्म कुंडे स्नान करे तो प्रभु भिक्षा कैल तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए उनके जो सेवक थे बलभद्रचार्य उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के लिए भोजन बनाया था और उन्होंने इस स्थान में स्नान किया और उस रात्रि को चैतन्य महाप्रभु यहाँ निवास करते हैं हरिदेव के मंदिर में तो ऐसे ब्रह्मा ब्रज में आकर अपने आप को बहुत अधिक घृणित महसूस करते हैं कि मैं कितना बड़ा अपराधी हूं कृष्ण को मैंने समझ सका उनको मैंने नहीं जाना तो ऐसे ब्रह्मा कृष्ण को प्रार्थना करते हैं याचना करते कि अहो अहो ब्रज नंद वज श्री राम की मैं तो ये जो वृंदावन की नंद महाराज को फॉलो करने वाले जो श्रिया है गोपवधु हैं उनके चरणों की धूल प्राप्त करने की कामना करता हूं कौन बोल रहे हैं ब्रह्मा बोल रहे हैं कि ये वृंदावन की भी कितनी पावरफुल हैं, कितने है भी वृंदावन में ब्रज के धूलिक का कन बनना चाहता हूं या नंद महाराज के आंगन में एक पत्थर बनना चाहता हूं ताकि जब भी कृष्णा नंद महाराज के घर से बाहर निकले तो उनका चरण मुझ पर पड़े कौन कामना कर रहा है ब्रह्मा ये कामना कर रहे हैं तो वास्तव में यही भावना है वृंदावन जाने की भावना क्या है भाव इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा हा? कि मैं धूलि का कन बनना चाहता हूं हे कृष्ण अपने चरणों की तो जो ब्रह्मा ने कृष्ण से प्रार्थना की कि हे कृष्ण में आपके धाम में निवास करना चाहता हूँ आप मुझे स्थान दीजिए तो और आप मेरे ऊपर लीलाएं कीजिए मैं आपके चरण धुले की कामना करता हूं, हूं गोपीका है बाल है गव्य है इनकी धूलि मेरे ऊपर आते रहे और मैं उससे शुद्ध हो जाऊं तो फिर भगवान कहते हैं तत्व ब्रह्मानु पुरंगता पर्वतो भवसी मम क्रीड़ा च पश्यसी ब्रह्मा पर्वतोभी वृक्ष भानुस्थित जब ब्रह्मा ने यह कामना की तो कृष्ण ने कहा कि हे ब्रह्मा तुम्हारी इच्छा बहुत ही अच्छी है तुम ब्रज में निवास करना चाहते हो तो तुम क्या करो तुम्हें मैं एक स्थान देता हूं वृक्ष बानु बरसाना में क्या बन जाओ पर्वत के रूप में निवास करो वहां सदैव गोपी काय मै और जो गोप सका हैं उनके चरणों की धूलि तुम्हें प्राप्त होगी इसलिए वृंदावन में तीन पर्वत हैं गोवर्धन को कृष्ण से अभिन्न कहा जाता है विष्णु से और जो शिव ब्रह्मा जी हैं वो कहा पर्वत के रूप में हैं बरसाना में हैं आप कितने लोग बरसाना गए हैं ज्यादातर गए हैं और जब आप नंदगांव जाते हो तो वहां नंदेश्वर उस पर्वत का नाम है नंदेश्वर के रूप में कौन है शिव जी है तो तीनों भी ब्रज के ब्रज में पर्वत के रूप में तो ऐसे ही ब्रह्मा जब उन्होंने सोचा कि कृष्ण के प्रति मैंने यह अपराध किया है और वही कृष्ण कलियुगा में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने वाले हैं तो मुझसे फिर से गलती ना हो भगवान को पहचानने में इसलिए भगवान को उन्होंने और एक प्रार्थना की कि मुझे अब ऐसा नीच घर में परिवार में जन्म दो ताकि मैं अपने गर्व अपने जो पोजीशन है अपना ऐश्वर्य आदि है उससे गर्वित ना हो तो फिर भगवान ने उनको मुस्लिम परिवार में जन्म दिया हरिदास ठाकुर ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये कौन है हरिदास ठाकुर पांच साल पहले वही ब्रह्मा जिन्होंने द्वापर युग में गलती की थी वही ब्रह्मा हरिदास ठाकुर के रूप में हाँ पश्चिम बंगाल में प्रकट होते हैं मुस्लिम परिवार में और मुस्लिम परिवार में प्रकट होने के बावजूद भी उनका जो आकर्षण है वो कृष्ण के नाम के लिए रहता है और ऐसे हरिदास ठाकुर जो ब्रह्मा है उनको मुस्लिम होने के बावजूद जो मुस्लिम जो बादशाह आदि थे उन्होंने कहा तो मुस्लिम होकर कुरान आदि का अल्लाह का नामोच्चारण करके छोड़कर ये कृष्ण कृष्ण क्यों कह रहे हो तो उन्होंने कहा मैं अपने जिहा को रोकता हूँ फिर भी ये जिहा क्या नहीं करती रुकती नहीं है ये कृष्ण नाम के लिए पागल हो गई है ये बोलती ही जाती है तो ऐसे हरिदास ठाकुर को उन्होंने जल्लाद उनके द्वारा बाईस बाजारों में मारा पीटा अलग अलग मार्केट में पूरे दिन फिर भी उन्होंने कहा खंड खंड मोर प्राण नाम नाम कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए लेकिन ये जो कृष्ण है कौन सा कृष्ण नाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ये जो कृष्ण नाम है ये मेरे जीवा से छूटेगा नहीं ये हमेशा बना रहेगा तो इस प्रकार से ब्रह्म कुंड को आप पार करते हो तो एक मंदिर आता है जिसका नाम है मानसी देवी मंदिर हाँ। मानसी गंगा को मायर की हिलनी होगी मानसी गंगा को रिप्रेजेंट करते हैं अभी आप वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहे मानसी गंगा जो मानसी देवी है उनके जो विग्रह हैं देवी ये बलराम की बहन के में, योग माया के रूप रूप में में में में प्रकट हैं हैं वृंदावन और शास्त्र कहते कि इनके दर्शन मात्र से सारे जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं और कोई भी व्यक्ति मानसी गंगा के तट पर ब्रह्मकुंड के नजदीक मानसी देवी का मंदिर है उसमें जाके केवल प्रणाम भी करता है तो उस व्यक्ति के हृदय में गोवर्धन के प्रति जो महिमा है गोवर्धन का गुणगान करने की शक्ति ये देवी उस व्यक्ति को प्रदान करती हैं क्योंकि मानस देवी की स्थापना देवताओं ने उस स्थान में की थी तो वृंदावन में तीन देवियां हैं चार देविया है। कितने देवियां हैं कितनी देवियां हैं चार जैसे शिव जी पांच है वृंदावन में तो उसी प्रकार से वृंदावन में चार देवियां हैं काम्यवन में आप जाते हैं तो वहा वृंदा देवी हैं कौन सी देवी वृंदा देवी तुलसी महारानी कहा जाता है और जब आप वृंदावन में आते हो वृंदावन में गोविंद देव का जो मंदिर है सबसे बड़ा मंदिर वृंदावन का उसमें योग माया के रूप में योग माया देवी निवास करती हैं और मथुरा में आप जाते हो तो वहां पातालेश्वरी है और गोवर्धन में आते हो तो क्या है मानसी देवी तो ये मानसी देवी आ, मानसी गंगा का प्रतिनिधित्व करती हैं प्रिजाइडिंग डीटीज उसको कहा जाता है तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली हिंदी में क्या शब्द होगा और फिर आप मानसी गंगा में जब जाते हो तो वहाँ जो मेन मंदिर है उसमें क्या देखते हो जाकर कुछ शिलास हैं है कि नहीं पाप पुजारी बैठे हुए हैं शिलास के ऊपर लोग आते हैं और क्या डालते हैं फ्लावर्स डालते हैं दूध वगैरह अर्पित करते हैं तो उस स्थान को क्या कहा गया है मुखारविंद क्या कहा गया है कितने लोगों ने देखा है मुखारविंद वहां तो मुखारविंद शब्द से आप समझ जाते हो मुखारविंद का मतलब है मुख मुख का मतलब है फेस मुख और अरविंद का मतलब क्या है लोटस कि जिनका फेस कमल के समान है अरे ंद किसका फेस है किसका मुख है गिरिराज गोवर्धन का मुख है तो आप गोवर्धन की परिक्रमा में जाते हो तो कई स्थानों में लगभग स्थान फिर, फिर आप जीपुरा में जाते हो तो वहां एक स्थान है तो कई स्थानों में लिखा होता है मुखारविंद गिरिराज मुखारविंद तो एक बार कॉम्पिटिशन भी होती है कि यह असली मुखारविंद है लिखा होता है तो आने वाली जो पदयात्री है परिक्रमावासी हैं, वो कंफ्यूजन में होते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है का मतलब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि ये ओरिजिनल मुखार बिंद है और उसके साथ जो मुकुट हाँ, शिला है जो ऊपर है ऊपर जो है ना मुकुट का चिन्ह है उस शिला के ऊपर जो खड़ी हुई शिला है और नीचे गिरिराज का मुखार बिंद है तो जो ब्रज के जो लोकल लोग हैं वो जनरली मानसी गंगा से परिक्रमा शुरू करते हैं और जब वो परिक्रमा खत्म करते, है, तो करते हैं तो आकर हम फ्लावर्स दूध तुलसी आदि हम गिरिराज को यहाँ अर्पित करते हैं अर्पित करके मानसी गंगा में स्नान करके अपनी जो परिक्रमा है पूर्ति करते हैं और जाने से पहले उनसे परमिशन लेते हैं कि मैं ये परिक्रमा कर रहा हूं केवल आपके आनंद के लिए आपको तुष्टि प्रदान करने के लिए तो ये मुखारविंद गिरिराज का है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये स्थान है जहां ये वट वृक्ष है उससे आगे चलते हैं तो इसको कहा गया है चक्र तीर्थ क्या है चक्र तीर्थ चक्र तीर्थ वो स्थान है वो स्पॉट है क्योंकि भगवान कृष्ण ने जब गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था तो वो समय भगवान ने देखा कि इतनी अधिक घनघोर वर्षा हो रही है तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को उठाया भेजा क्योंकि भगवान वास्तव में देखा जाए अपने हाथ में अपने पास सुदर्शन चक्र को रखते नहीं हैं, धारण नहीं करते हैं कृष्ण कहते हैं कि जो सुदर्शन चक्र है वो सदैव मेरे भक्त के साथ चलता है क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं योगक्षेम जो व्यक्ति अनन्य भावना से मेरी भक्ति करता है हे अर्जुन उस व्यक्ति का कभी नाश नहीं होता न मैं भक्त्या प्रणशति मेरे भक्त का नाश नहीं होता क्योंकि मैं ये जिम्मेदारी उठाता हूँ उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ और उसके पास जो भी है उसकी रक्षा करता हूँ तो सुदर्शन का एक ही काम है कि कृष्णा अपने भक्तों की के लिए सुरक्षा के लिए आ, सुदर्शन को नियुक्त करते हैं तो भगवान ने उस बारिश को नीचे ना आने देने के लिए सुदर्शन चक्र को गोवर्धन के ऊपर रखा और वो इतना तेजी से घूम रहा था और कितना प्रकाशमान था सात दिनों के लिए वो सात सूर्य एक साथ आ जाए और उनका जितना तेज है प्रगाढ़ तेज उतना ही तेज के सुदर्शन फैला रहा था गिर के ऊपर और जैसे कोई बूंद गिरते थे ऑपरेट हो जाते थे आ, उड़ के चले जाते थे इसलिए ब्रज में कहा जाता है कि एक पानी का बूंद नहीं गिर पाया आ, तो ऐसे सुदर्शन को क्योंकि कृष्ण वृंदावन में सुदर्शन धारण नहीं करते वो क्या धारण करते हैं बासुरी धारण करते हैं कृष्ण ने वृंदावन में जितने भी आसुरों को मारा कोई शस्त्र आसुर नहीं उठाया पहले आसुर को मारा पूतना को अपने ओठों का स्पर्श करके मार डाला ऐसा कोई है आज तक इम्पॉसिबल है अलग अलग प्रकार से आसुरों को मारा बिना किसी हथियार के बाकी अवतारों को तो कितने सारे धनुष बाण और तलवार और क्या क्या लेके चलना पड़ता है लेकिन कृष्ण पूर्ण भगवान है उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है तो जब चक्र ने इस प्रकार से सेवा की तो उस चक्र ने कहा कि हे कृष्ण आप मुझे ब्रज में निवास दो मोरा अभिलास विलास कुंज देववास वृंदावन का दूसरा नाम है विलास कुंज लीला स्थलियों के गार्डन से कुंज है तो जब उन्होंने एक रिक्वेस्ट की चक्र ने तो भगवान ने मानसी गंगा के तट पर चक्र को यह स्थान दिया तब से उस स्थान को क्या कहा गया है चक्र तीर्थ है हाँ तो इस प्रकार से ये जो चक्र तीर्थ मानसिक गंगा के तट पर हैं भगवान चक्र धारण करते हैं हाँ और वहाँ से आगे हम बढ़ते हैं तो वहाँ एक विशेष विग्रह हैं विशेष मंदिर हैं जिनका नाम क्या है लक्ष्मी नारायण मंदिर तो ये ऑथेंटिक है ये जितने भी लीला स्थलियों को हम देखते हुए जा रहे विग्रहों को देखते जा रहे हैं ये भगवान के लीलाओं से संबंधित है और हजारों हजारों सालों से ये ये सेवा आदि उनकी चल रही है। तो ये जो लक्ष्मी नारायण है ये कौन से विग्रह है जब भगवान कृष्ण गोपिकाओं के संग में रास क्रीड़ा में संध्या के समय नृत्य कर रहे थे उसी उसके बीच में श्रीमती राधिका रास क्रीड़ा को छोड़कर चली जाती हैं और सारे गोपी भ्रमण करने लगती हैं गोवर्धन के वनों में और वो ढूंढती है कि कहा कृष्ण है कहा कृष्ण है कृष्ण तो नजर नहीं आ रहे थे और वो सारे पुष्पों को पूछ रही है हिरण को पूछ रही है वृक्षों को पूछ रही है क्या आपने कृष्ण को देखा है शाम सुंदर कृष्ण को तो ऐसे पूरी रात भ्रमण करते करते जब सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय था गोपी ए, एक कुंज के पास आई जिसमें बहुत झाड़िया थी और वहां कृष्ण बैठे हुए थे लेकिन कृष्ण ने देखा कि ये सारी गोपीका मुझे ढूंढते हुए मेरे खोज करते हुए आ रही है तो कृष्ण ने अपना रूप क्या बना लिया चतुर्भुज क्या बनाया चतुर्भुज और वो बैठ गए चतुर्भुज के रूप में तो गोपिया जब वहां आई तो गोपियों ने देखा क्योंकि गोपीकाये कृष्ण के अलावा किसी में इंटरेस्टेड नहीं है तो शाम सुंदर कृष्ण से ही प्रीति है और वही वास्तव में हम सब जीवों का लक्षण है हमा, आ, हमारा आ, किसी से प्रीति है हमारे हृदय में तो वो कृष्ण के लिए है। लेकिन वो अभी ढक गई है तो जब ये गोपी गोपीकाएं आए उन्होंने नारायण को देखा और ऐसे हाथ जोड़े और कहा नमो नारायण देव करह प्रसाद कृष्ण संग दे विषाद कि हे नारायण आपको हम प्रणाम कर रहे हैं और आप क्या करो एक ही प्रार्थना है कृष्ण का संग हमें मिले कृष्ण की प्राप्ति हो जाए यही तो हमारे जीवन में हो जाए ये आइडियल प्रार्थना है हाँ एक व्यक्ति की आदर्श प्रार्थना क्या होनी चाहिए क्योंकि दुख कब तक है हमारे जीवन में जब तक हमारे जीवन में कृष्ण नहीं है हम हमारे जीवन में कृष्ण के अलावा सारी चीजों को इकट्ठा करने में लगे हैं कृष्ण को छोड़कर मृत्यु आ जाती है फिर भी वस्तुओं को हम कम नहीं कर पाते इकट्ठा करने की जो आदत है खत्म नहीं होती अंतिम सांस तक हम लगे रहते हैं चाहिए चाहिए चाहिए चाहिए चाहिए लेकिन जाते समय वो लेके नहीं जा सकता तो जो गोपिया वहां आई तो उन्होंने प्रार्थना की तो वो भगवान का जो नारायण रूप है कृष्ण का हाँ वो ये विशेष मंदिर लक्ष्मी नारायण टेम्पल है तो श्री संप्रदाय में 108 मंदिर हैं उनमें से एक विशेष मंदिर है जहाँ शास्त्र कहते हैं लक्ष्मी नारायण एवं गोवर्धन सुखायते नमस्ते गोप वृंदा नाम परिपूर्ण ब्रजोत्सव कि ऐसे लक्ष्मी नारायण के रूप में कृष्ण यहाँ निवास करते हैं और नाना प्रकार के भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं विशेष रूप से श्री संप्रदाय के जो वैष्णव हैं वो विजिट करते हैं पेरी अलवार अंडाल तिरुमंगई अलवार नम्मा अलवार आदि तो इस प्रकार से ये जो लक्ष्मी नारायण के रूप में कृष्ण निवास करते हैं वहाँ क्यों क्योंकि जो लोग भगवान के प्रति वैकुंठ भावना में है उनको भी वृंदावन की भाव में आकृष्ट करने के लिए कृष्ण गोवर्धन के तट पर तलहटी में ह इस रूप में विद्यमान है और आगे कौन से हैं ये विग्रह शक्लेवर महादेव क्या है चकलेश्वर महादेव तो भगवान का जहां जहा धाम है ओरिजिनली इनका नाम चक्रेश्वर महादेव है क्या है चक्रेश्वर महादेव लेकिन वो अभी कई साल हो गए इनको चकलेश्वर महादेव कहा जाता है आप वहां के तट पर जाते हो मानसी गंगा के तो जो चकलेश्वर महादेव है इनका ओरिजिनल महादेव है क्योंकि जब भगवान ने गोवर्धन धारण किया तो शिव जी देखने लगे आनंदित होने लगे और उन्होंने चक्रों को प्रोत्साहित किया और कहा कि आप भी सेवा में लग जाओ शिवजी ने कहा चक्रों को तो इसलिए उनका नाम चक्रेश्वर महादेव पड़ा और कई शास्त्रों में वर्णन आता है कि शिवजी ने इंद्र के प्रति बारिश आदि को रोकने के लिए अपने इसको उठा लिया था त्रिशूल को उठा लिया था कृष्ण की सेवा के लिए क्योंकि शिवजी का एक ही गुण है कृष्ण की सेवा के अलेवा महादेव किसी और की सेवा में अपने आप को लगाते नहीं क्योंकि कृष्ण के सर्वतम भक्तों में कोई श्रेष्ठ भक्त है तो वह महादेव है इसलिए शास्त्र कहते हैं ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे महादेव पंच मुखे राम राम हरे हरे कि ब्रह्मा सदैव अपने चार मुखों से कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं और महादेव अपने पांच मुखों से सदैव हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो ये चकलेश्वर महादेव मानसी गंगा के तट पर पारंग घाट है जहां से गोपिया क्रॉस करती थी मानसी गंगा को उस स्थान में रहते हैं और उनको धाम के रक्षक कहा जाता है जहां जहां कृष्ण टेम्पल्स है कृष्ण के स्थान है विष्णु के स्थान है वहां वहां कौन आपको दिखाई देंगे महादेव शिव जी दिखाई देंगे क्योंकि उनका काम ही है भगवान के धाम की रक्षा करना उनकी सेवा यही है वो भी एक बार भ्रमित हो गए थे हाँ जो महादेव हैं क्योंकि महादेव कभी अपने लिए घर आदि तो बनाते नहीं ना उनके पास शहर है निवास स्थान है लेकिन उन्होंने क्या किया उनकी पत्नी पार्वती या सती के फोर्स के कारण नए नए मेरे पास हमारे लिए घर होना चाहिए गहने होने चाहिए सब कुछ होना चाहिए पैलेस होना चाहिए उन्होंने कहा ठीक है अभी बहुत पीछे लगी है हाँ ये चाहिए वो चाहिए ठीक है मैं अभी एक शहर बनाता हूँ उन्होंने काशी का निर्माण किया फिर देखा अरे ये सब मेंटेन करो एक तो उत्साह से व्यक्ति बनाता है फिर जीवन जाता है मेंटेन करने में है कि नहीं आ, घर बनाता है अभी, मेंटेन करने में परेशान रहता है तो शिव ने सोचा में जा रहा है टाइम की कमी है कृष्ण का भजन नहीं हो रहा है क्योंकि शिवजी कभी भी असत संग नहीं करते सदैव अपने पत्नी के संग में या एकांत में वृक्ष के नीचे बैठकर सदैव कृष्ण नाम का गुणगान करते हैं तो शिवजी ने सोचा कि अब ये बहुत हो गया काशी में निवास करना बड़े बड़े महल आदि नहीं चलो पत्नी को पकड़ा कोई उनके पास ना कुछ सूटकेस बैग था ना कुछ था हाथ पकड़ा पत्नी का निकल पड़े ऐश्वर्य इतना था एक क्षण में त्याग दिया निकल पड़े बाहर और वहां उनका एक जो भक्त था काशीराज उसको दे दिया काशी तब से वो काशी हो गया। और वो काशीराज काशीराज हो और का तो भक्त था लेकिन कृष्ण का क्या था विरोधी था तो शिवजी कोई उनके प्रति शरणागत होता है शिवजी उसके ऊपर दो प्रकार की कृपा करते हैं एक है सकट कृपा और दूसरी है निष्कपट कृपा सकपट कृपा क्या है के ऊपर क्योंकि का का एक नाम आशुतोश है आशुतोश का मतलब है मतलब कि सोचते नहीं है, वो भगाते हैं लोगों को हाँ कुछ चाहिए क्या चाहिए पत्नी चाहिए बच्चे चाहिए घर चाहिए धन चाहिए गाड़ी चाहिए बंगला चाहिए ले लो भागो यहां से मुझे क्या करने दो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम, राम राम राम हरे हरे तो ये उनकी भौतिक चीजें देना ये उनकी क्या है सकपट कृपा असली कृपा नहीं है वो तो भगा रहे हैं और वास्तव में शिवजी देखते हैं कि कोई व्यक्ति वास्तव में आगे बढ़ रहा है तो शिवजी उसके ऊपर कृपा करते हैं उसको भगवान कृष्ण के भक्ति में लगाते हैं ऐसा वातावरण तैयार करते हैं कि शिवजी के चक्कर काटते काटते शिवजी एक दिन उनके हाथ में गीता पकड़ाते हैं कृष्ण भक्तों का संग देते हैं हाँ क्योंकि शिवजी जी हाँ जैसे हनुमान कभी खुश होंगे कि आप राम को छोड़ दो और उनके ऊपर ही सिंदूर लगाते जाओ हाँ हनुमान कितने परेशान रहते हैं कब इस व्यक्ति की समझ में आएगा हनुमान कहेंगे कि मैं तो तब ज्यादा आनंदित होता हूँ जब तुम मेरे स्वामी की सेवा में लगो है कि न पत्नी कब आनंदित होती है? जब कोई व्यक्ति पति की सेवा में लगता है तो उसी प्रकार से जो दास है वो देखता है कि कोई व्यक्ति मेरे स्वामी की सेवा में लगा है तो उनका आनंद और बढ़ता है और वो असली सेवा है तो महादेव भी तभी खुश होते हैं शिव जी जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति परम भगवान कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है अन्य वो क्या करते अपनी सकपट कृपा करते कपट युक्त कृपा क्योंकि उनके भक्त क्या होते सदैव भौतिक कामना लेके आते भस्मा सुर भस्मा आए उन्होंने देखा बहुत बा, श्रीमदभागवतम में वर्णन आता है कि भस्मा ने रजो और तमो उनसे युक्त ये किया यज्ञ किया जिस यज्ञ में फायर में आहुति दे रहे थे वो क्या आहुति दे रहे थे अपने शरीर का मांस काट काट के डाल रहे थे और मांस काट काट के डाल रहे थे और फाइनली उन्होंने क्या किया अपनी गर्दन ही पकड़ी और काट कर डालने वाले थे तो शिवजी यज्ञ अग्नि से प्रकट हुए उन्होंने कहा क्या चाहते हो भस्मा को पूछा तो उन्होंने कहा मैं तो ऐसा वर चाहता हूँ कि जिसके सर में हाथ रखो वो खत्म हो जाए तो उन्होंने कहा ठीक है ले लो शिवजी गायब हो गए अभी शिवजी भाई थे फिर इन्होंने इनको जैसे वर मिला तो देखा शिवजी अकेले नहीं है उनके साथ उनकी पत्नी भारिया पार्वती भी हैं तो पार्वती के सौंदी आशुर है इनको मैं मार डालता हूं और ये जो पार्वती है ये मेरी पत्नी हो जाएगी लगे शिवजी के पीछे तुमने मुझे वर दिया है ना मैं अभी टेस्ट करना चाहता हूं किसके सर पे हाथ रखकर आपके सर पे भागने लगे परेशान, उनके भक्त ही उनको परेशान कर रहे हैं, भागने लगे तो भगवान भगवान कृष्ण ने देखा ब्राह्मण ब्राह्मण का का वेश वेश लेके आए, और का वेश ले लेकर उनको इस प्रकार से भ्रमित किया कि उस भस्मा सुर ने सर अपने ही सर पर अपना हाथ रख के अपने आप को भस्मीभूत कर डाला तो इस प्रकार से जो शिवजी के द्वारा प्राप्त होने वाले भौतिक संपन्नता है वो वास्तव में उनकी सकपट कृपा है निष्कपट कृपा नहीं है निष्कपट कृपा क्या है कि वो भगवान कृष्ण की सेवा में किसी जीव को लगाते हैं तो ऐसे शिवजी ने जब देखा कि उनके जो भक्त है काशीराज जिसको काशी दिया वो द्वारका के कृष्ण के साथ बहुत अधिक युद्ध छेड़ने लगा तो भगवान भी युद्ध करने के लिए आए तो भगवान ने क्या किया काशीराज के सर को काट के अपने चक्र के द्वारा काशी में फेंकवा दिया कुंडल आदि लटक रहे थे सर के कानों में तो सारे काशीवासी के काशी के जो लोग हैं वो रास्ते में घूम रहे थे उन्होंने देखा ये जरूर कृष्ण का होगा हाँ हमारे राजा गए हैं उनके साथ युद्ध करने के लिए तो उन्होंने ठीक से देखा तो वो किसका सर था उनके राजा का और बल्कि काशी के साथ शिवजी ने आपकी अपनी सेना भी भेजी थी कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए थोड़ा सा भ्रमित हो गए थे जैसे इंद्र भ्रमित हो गया था ब्रह्मा हो गए थे और अभी कौन भ्रमित हो गए शिवजी भी तो भगवान ने अपना सुदर्शन भेजा सारी सेनाओं को जलाया काशी को जला डाला और सुदर्शन शिवजी के पीछे लगा शिवजी भागने लगे भागकर कृष्ण के चरणों में आके गिरे द्वारका में और कहा कृष्णा आप मेरी रक्षा करो उन्होंने कहा कैसे भूल गए अपने स्वामी को भूल जाते हो उन्होंने कहा आप मुझे क्या करो सदैव आपके निकट स्थान प्रदान करो जहां जहां आप निवास करेंगे वहां वहां मुझे आपकी सेवा में सदैव लगा के रखो आपकी सेवा में नहीं लगा रहूंगा तो बार बार ये गलती करूंगा मोहित हो जाऊंगा क्योंकि आपकी जो माया है बहुत प्रभावशाली है हाँ शिव भगवान के मोहिनी अवतार से भी तो मोहित हुए थे तो ऐसे शिव को फिर भगवान ने क्या किया भगवान ने कहा कि मैं नित्य रूप से मेरा धाम श्री जगन्नाथपुरी में निवास करता हूं पुरुषोत्तम देव के रूप में जगन्नाथ के रूप में और वहां तुम आकर निवास करो वहां मैं तुम्हें एक स्थान देता हूं उस स्थान का नाम है एकाम्र कानन। एक आम्र आम्र का मतलब है मैंगो ट्री बड़ा सा आम का वृक्षश्वर का ओल्ड पुराना नाम क्या है शास्त्रीय एक कानन, ए, एक कान्र वन तो इतना बड़ा वृक्ष है जिसके नीचे शिवजी और पार्वती आदि आके निवास करते हैं और तब से उस स्थान का फिर भुवनेश्वर नाम भी कहा गया है भुवन के ईश्वर जैसे हमने पिछली बार कहा था शिवजी का एक नाम क्या है भव है क्या है भव भव से क्या बन क्योंकि वो भव क्यों है क्योंकि भवानी के पति हैं तो इस प्रकार से ये जो शिवजी है यहाँ निवास करते हैं और ऐसे शिवजी जो वृंदावन में क्योंकि इनकी सेवाएं क्या है कृष्णा और उनके भक्तों की रक्षा करना और वृंदावन के कार्यकलापों को सुव्यवस्थित चलाना तो वृंदावन में ब्रज में पांच महादेव हैं तो वृंदावन में आप जाते हो वृंदावन जहां दर्शन करते हो इस्कॉन टेम्पल बाके बिहारी आदि उससे आगे जाते हो तो उसके पास ही गोपेश्वर महादेव है कौन से महादेव है गोपेश्वर महादेव मथुरा जाते हो तो भूतेश्वर महादेव हैं, नंदगांव जाते हो तो नंदेश्वर महादेव हैं, काम्यवन में जाते हो तो कामेश्वर महादेव और गोवर्धन में आते हो तो चकलेश्वर महादेव तो ऐसे शिवजी सदैव वहां कृष्ण कथा में मग्न रहते हैं तो ऐसे शिव के साथ ही वृंदावन के जो छह गोस्वामी हैं, जैसे शुरुआत में हमने कहा था कि वृंदावन आज जो हम देख पा रहे हैं वो केवल इन छह महाभक्तों की तपस्या के कारण है क्योंकि 520 साल पहले वृंदावन में एक भी टेंपल नहीं था ना विग्रह है जब से चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार बंगाल और जगन्नाथपुरी से ये छह महानुभाव छे, महानु छे गोस्वामीज जो बड़े बड़े विद्वान थे धनाढे थे युवा थे चैतन्य महाप्रभु के आदेशों पर उन्होंने क्या किया इस सारे भौतिक संपदा आदि का त्याग किया कैसे तेरण अशेष मंडलपति, श्रेणिम सदा तुव बड़े बड़े राजा राजाधीराज थे ये। लेकिन इन्होंने बिल्कुल घास के तिनके का कोई वैल्यू नहीं उस भांति अपने ऐश्वर्य संपदा आदि को त्यागा और विरक्ति का जीवन स्वीकार किया और वृंदावन में आके रहने लगे और वृंदावन में क्या था केवल जंगल था शेर थे और यमुना का जल था और गोवर्धन नजर आ रहा था और वृंदावन की मिट्टी इसके अलावा उस समय वृंदावन में कुछ भी नहीं था जब ये छह गोस्वामी पहुंचे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप जाओ वृंदावन को पुनः जागृत करो और ये वृंदावन आए उनके आदेशानुसार उन्होंने कहा था कि वृंदावन में जाकर कृष्ण ने जिन जिन स्थानों में लीलाएं की है उन उन स्थलियों को ढूंढ के निकालो और भक्ति पर ग्रंथों का निर्माण करो और वृंदावन के भक्तिमय कार्यों का प्रचार करो वैष्णव सिद्धांत की स्थापना करो तो इस प्रकार से छह गोस्वामी आते हैं तो इन छे गोस्वामियों में एक प्रमुख गोस्वामी थे जिनका नाम क्या था सनातन गोस्वामी तो ये सनातन गोस्वामी से शिवजी का सर्वाधिक प्रेम था हाँ सनातन गोस्वामी से शिवजी बहुत अधिक प्रीति रखते थे बहुत अधिक प्रेम करते थे तो सनातन गोस्वामी जब वृंदावन में आए तो कोई मंदिर नहीं था उन्होंने सबसे पहले मंदिर क्योंकि जब वो वृंदावन में आकर जहां बाके बिहारी मंदिर है उसके पास ये बड़ा मंदिर है जो आप देख रहे हो ये सनातन गोस्वामी पहले बंगाल के प्राइम मिनिस्टर थे राजा नवाब हुसैन के समय में 520 हुए 50 साल पहले प्राइम मिनिस्टर थे लेकिन अपना वो सारा जिम्मेदारी निभाते हुए भी उनका जो मन है कृष्ण के लिए बहुत अधिक व्याकुल था वो चैतन्य महाप्रभु को लेटर्स लिखते थे कि मुझे तो लगता है कि कब वृंदावन में जाओ और कृष्ण की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करो प्राइम मिनिस्टर थे जैसे अपने ऑफिस के कार्य से घर आते थे तो भक्तों के संग में श्रीमद भागवतम आदि की चर्चा करते थे तो ऐसे सनातन गोस्वा में जब वृंदावन आए तो उनको फिर जब वो निवास करने लगे वृंदावन में एक द्वादश आदित्य टीला है छोटा सा पहाड़ी जैसा उसके ऊपर वृक्ष के नीचे वो भजन करते थे और अपना जीवन यापन कैसे करते थे वृंदावन से मथुरा चल के जाते थे और चलकर कुछ भी हा? सुखी रोटी या कुछ उनको मिलता है भिक्षा के रूप में हाँ उसको प्राप्त करते थे और उससे अपना उधर निर्वाह करते थे और भगवत भजन में सदैव हाँ लगे रहते थे तो ऐसे सनातन गोस्वामी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब चैतन्य महाप्रभु को मिले चैतन्य महाप्रभु को मिलके उन्होंने कहा कि मैं जब बाहरी समाज में रहता हूँ तो हजारों राजाओं के द्वारा लोगों के द्वारा मुझे बहुत अधिक सम्मान आदि मिलता है और ये अठारह भाषाओं की ज्ञाता थे उस समय तो जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को मिले और उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि मैं जब बाहर चलता हूं घूमता हूं मेरी योग्यता के कारण धन आदि के कारण लोग मुझे बहुत अधिक बहुत सम्मान आदि देते हैं तो लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मेरा जीवन क्या है सनातन गोस्वामी ने कहा के आमी कहने आमा जारे तापत्या कि मैं ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ क्यों मुझे इस भौतिक जगत के जो ताप हैं वो कष्ट दे रहे हैं तो ऐसे सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करते हैं और शरण ग्रहण कर, करके चैतन्य महाप्रभु के सेवक बनते हैं और चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार वृंदावन आते हैं और वृंदावन में उनको एक विग्रह प्राप्त होते हैं उनका नाम क्या है मदन मोहन क्या नाम है मदन मोहन तो ऐसे सनातन गोस्वामी को वो बहुत विस्तार से लीला है है समय का हमें जिसको हम रिपीट करेंगे तो सनातन गोस्वामी हाँ ये जो विग्रह हैं उनको प्राप्त होते हैं और ये मदन मोहन उनके साथ बहुत अधिक प्रीति का संबंध रखते थे इनको तो कुछ प्राप्त होता नहीं था इनके पास कुछ भौतिक ऐश्वर्य नहीं था तो ऐसे सनातन गोस्वामी रोज मथुरा में जाकर भिक्षा मांगते थे और जो भी मिलता था उससे एक रोटी बनाकर भगवान को अर्पित करते थे और एक वृक्ष के नीचे उनकी सेवा करते थे तो सनातन गोस्वामी को एक दिन मदन मोहन कहते हैं कि तुम सूखी रोटी रोज ही खिलाते हो कभी उसमें को घी लगाओ कम से कम नमक डालो तो मुझे टेस्ट आएगा उन्होंने कहा कि आप आज नमक मांग रहे हो कल और कुछ मांगोगे मैं तो एक वैरागी हूँ मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है जो भी मिल रहा है आप उसको स्वीकार करो तो ऐसे सनातन गोस्वामी ने वृंदावन का सबसे पहले मंदिर बनाया ये जो मंदिर है जिस मंदिर का नाम क्या है मदन मोहन टेम्पल वृंदावन की जो सात प्रमुख मंदिर है शुरुआत की जिसको सप्त देवालय कहा जाता है वृंदावन में कोई व्यक्ति जाता है तो उनके दर्शन करने चाहिए हाँ तो ये विग्रह ओरिजिनल विग्रह जो 5000 साल पूर्व स्थापित किए थे ये मदन मोहन के विग्रह हैं हाँ इस मदन मोहन हाँ के टेंपल में सनातन गोस्वामी के द्वारा हाँ पूजित हैं तो ऐसे सनातन गोस्वामी वृंदावन से चलते हुए रोज गोवर्धन जाते थे उनके आखिरी साल में एक लीला आती है और गोवर्धन उनके पूरे जीवन वो रोज गिरिराज की परिक्रमा करते थे और मानसी गंगा के तट पर सनातन गोस्वामी रहते थे चक्लेश्वर महादेव के पास तो एक दिन सनातन गोस्वामी जब ग्रंथ लिख रहे थे अपने कुटिया में अब देख रहे हो हरिनाम का उच्चारण कर रहे हैं ग्रंथ लिख रहे थे तो वहां बहुत अधिक मच्छर हुआ करते थे उन्होंने सोचा कि ये जो मानसी गंगा का तट है ये मेरे रहने के योग्य नहीं है या मच्छर तो बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे तो वृंदावन में जाके रहना चाहिए तो वह सोच ही रहे थे उस स्थान को छोड़ने के लिए तैयार हो गए तो शिवजी उनके गिड़गिड़ाते हैं उनके सामने शिवजी कहते हैं कि हे सनातन आप जैसे वैष्णव का संग मुझे प्राप्त हो रहा है कौन बोल रहा है शिवजी, शिवजी। क्योंकि इस संसार में सबसे अधिक दुर्लभ वस्तु कोई है तो भगवान के भक्तों का घ कदाचित केशव भक्ति तद भक्तार समागम दो चीजें दुर्लभ है कदाचित केशव भक्ति भगवान के प्रति भक्ति का विकास करना और दूसरा क्या है ऐसे भगवान के शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करना ये जगत में सबसे अधिक दुर्लभ वस्तु है तो ऐसे शिवजी भी मानसी गंगा के तट पर जो चकलेश और महादेव है वो प्रकट हो जाते हैं और सनातन गोस्वामी जो मदन मोहन के सर्वोत्कृष्ट सेवक हैं उनको कहते हैं कि ये सनातन आप इस स्थान को छोड़कर मत जाओ मैं यहां से किसको भगा दूंगा मच्छरों को भगा दूंगा लेकिन मैं तुम्हारे संग को कदापि छोड़ना नहीं चाहता देवता गण भी भगवान के भक्तों का संग लाभ करने की इच्छा करते हैं इसलिए कहता है कि देवताओं से भी भागवत कोई है इस पृथ्वी में तो विचरण करने वाले भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं सामर्थ्यवान हैं तो ऐसे शिवजी ने क्या किया वहां से सारे मच्छरों को बगाया और सनातन गोस्वामी कंटिन्यू उस स्थान में अपना जो भजन है हाँ, वो करते रहें। तो वहाँ सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है तो अब यहाँ देखते है एक शिला आपको नजर आ रही है गोवर्धन शिला तो सनातन गोस्वामी हम अभी 22 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं वो 30 किलोमीटर से अधिक जो बड़ी एक विशाल परिक्रमा है गोवर्धन की चंद्र सरोवर पैठा ग्राम ऐसे हाँ, कई सारे स्थानों को होते हुए राधा कुंड की ओर आया जाता है तो सनातन गोस्वामी वो बड़ी परिक्रमा करते थे हर रोज और कहा से चल के आते थे उनका नियम था वृंदावन से चल के निकलते थे गोवर्धन की परिक्रमा पूर्ण करके वापस वो मथुरा जाते थे वहां मधुकरी करते थे अलग मधुकरी तीन ही घरों में जाना अलाउड होता है मधुकरी तीन घरों में जो मिले उसको स्वीकार करना होता है और ना मिले तो फास्टिंग उपवास तो ऐसे सनातन गोस्वामी ये करके मथुरा जाकर वहां मधुकरी जो भी मिले उसको ग्रहण करते थे और वापस वृंदावन जाते थे तो तो ऐसा रोज था। जब वो वो हुए, गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, तो वो समय कृष्ण से रहा नहीं गया, क्योंकि कृष्ण अपनी सेवा के लिए छोटी सी छोटी सेवा कोई जो कृष्ण के लिए करता है तो कृष्ण कृष्ण की आंखों में वो सेवा क्या है बहुत बड़ी है हाँ। अभी संसार में आप किसी को कितनी कितनी भी सेवा करो किसी की चाहे वो रिश्तेदार है मित्र है बंधु है पत्नी है बच्चे हैं सब कुछ है पूरा मर जाओ उनके लिए फिर भी वो कहते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है अभी तो शुरुआत ये तो ट्रेलर था आपका इंट्रोडक्शन था सेवा का अभी तो पूरा बाकी है कि बेचारा खत्म हो रहा है इसका जीवन आखिरी सास गिन रहा है फिर भी उसके लोग हम हाँ, हितेशी कह रहे आपने हमारे लिए जीवन भर किया क्या लेकिन कृष्णा ऐसे नहीं है कृष्णा हाँ, उनके लिए आप थोड़ा सा भी हो, से भी कार्य करते करते थोड़ी सी सेवा तो कृष्णा उस सेवा को कभी भी भूलते नहीं है तो ऐसे सनातन गोस्वामी जब परिक्रमा कर रहे थे तो भगवान कृष्ण ने कहा कि सोचा कि ये कितना प्रेम इस सनातन का मेरे प्रति विदाउट फेल रोज परिक्रमा करता है चाहे उसके शरीर के साथ उसको वृद्धावस्था भी क्यों नहीं आ रही है खींचे जाते थे गिरिराज की ओर सनातन गोस्वामी एक दिन परिक्रमा करते करते कृष्ण ने देखा कि मेरा भक्त कितना कष्ट उठा रहा है मेरी सेवा के लिए तो भगवान गिरिराज के तलहटी पर एक बड़े शिला पर प्रकट हो जाते हैं प्रकट होकर कहते हैं कि हे hey, सनातन तुम्हें आगे चलकर इतना कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है आप क्या करो देखो ये गिरिराज शिला मुझसे अभिन्न है ये गिरिराज शिला के ऊपर कृष्ण खड़े हो गए और खड़े होकर कृष्ण ने क्या किया अपनी बासुरी को बजाया और जैसे बासुरी को बजाया, तो वो जो गिरिराज शिला है जिसके ऊपर कृष्ण के चरण थे वो मेल्ट होने लगी, तो ये गिरिराज शिला भगवान कृष्ण ने स्वयं सनातन गोस्वामी को दिया और सनातन गोस्वामी को कहा कि इस शिला को ले जाओ और इसकी चार परिक्रमा करो रोज इसको करने मात्र से तुम्हे गिरिराज की परिक्रमा करने का पूर्ण लाभ प्राप्त हो जाएगा तो सनातन गोस्वामी अपने साथ वृंदावन में लाते हैं और आज भी आप वृंदावन जाते हो तो वहाँ राधा दामोदर मंदिर है सात प्रमुख मंदिरों में से जो ये छह गोस्वामी के द्वारा स्थापित है 500 साल पहले जहाँ ये शिला दर्शन कर सकते हैं और वहा परिक्रमा भी कर सकते हैं तो इस प्रकार से भगवान हम हाँ, सनातन गोस्वामी के ऊपर कृपा करते हैं इस दिव्य लीला के ऊपर तो जब आप मानसी गंगा से ये सारे स्थलों को देखते हुए श्रवण करते हुए क्योंकि जब आप परिक्रमा जाते हो तो आपका मन, आपका आपका मन चित्त ऑब्जर्व हो जाना चाहिए वन-वन स्थानों में जहां हम जाते हैं उस स्थानों में बैठे उस स्थान का लीला को स्मरण करते हुए क्या करें गिरिराज की परिक्रमा को आगे करते जाए और ऑन द वे क्या चांद करे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो आगे आप जब जाते हो तो वहां दान घाटी आता है क्या आता है तो गोवर्धन की परिक्रमा आप करते हो दान घाटी का मतलब ही है टैक्स दान का मतलब एक तो डोनेशन होता है दूसरा है टैक्स जैसे आजकल आप हाईवे बनते हैं टोल टैक्स देना पड़ता है हमें तो उसी प्रकार से वृंदावन में कृष्ण के कई ऐसे स्थान थे जहां वो गोपी से क्या कलेक्ट करते थे टैक्स कलेक्ट करते थे दान घाटी तो गिरिराज की आप परिक्रमा करते हो तो परिक्रमा करते करते चार स्थानों में घाटियां आती हैं एक तो ये पहला है दान घाटी जिसको दूसरा नाम कहा गया है कृष्ण वेदी और आगे आप जाते हो आ, सुम सरोवर को क्रॉस करते हुए आगे मानसी गंगा और कुसुम सरोवर के बीच में एक स्थान आता है जिसको कहते हैं शाम घाटी रत्न सिंहासन सिंहासन है दुई जने राधा कृष्ण उस पर बैठा करते थे और जब आप इस घाटी को पार करते हुए अन्य और गांव से होते हुए जाते हो तो वहां गोविंद घाटी है वहां गोविंद कुंड है और चौथी घाटी जब आप कुसुम सरोवर पहुंचते हो राधा कुंड को पार करके उस वहां एक घाटी है जिसका नाम है प्रेम घाटी कितनी घाटी है चार दान घाटी घाटी घाटी घाटी गोविंद गाटी और प्रेम तो ये चार स्थान थे जहा कृष्ण ने बहुत विशेष लीलाएं प्रकट की हैं और क्योंकि कृष्ण हाँ उनको दान लेना अच्छा लगता था और दान में सबसे अच्छा क्या लेता लगता था लेना माखन चोर हाँ, कृष्ण को माखन चोर कहा गया है तो कृष्ण बहुत अधिक आनंद अनुभव करते थे जब उनको दान में माखन मिल जाए जैसे हाँ, ब्राह्मण है ब्राह्मण को सबसे अच्छी चीज लगती है भोजन हाँ, अलग अलग वर्णों को अलग अलग प्रकार से संतुष्ट किया जाता है तो ब्राह्मण को संतुष्ट करना है तो उसको अच्छा भोजन खिलाओ संतुष्ट जैसे दुर्वासा मुनि दुर्योधन ने क्या किया उनका अच्छा भोजन खिलाया तो भगवान को दान अच्छा लगता है दान में उनको मक्खन अच्छा लगता है और यशोदा माता सदैव देखा करती थी कि उनके घर के मक्खन के जो पॉट्स हैं हंडिया हैं वो सदैव क्या हो जाते थे शीखे के ऊपर उल्टी रहते थे वो तो बड़ा सजा दजा कर रखते थे लेकिन वो देखती थी कि कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ आते हैं और उनके मक्खन को चुरा लेते हैं हाँ और देखते हैं छुप रहे हैं कौन छुप रहे हैं यहाँ कृष्ण और बलराम हैं, यहाँ मदर यशोदा हाँ देख रही हैं। हाँ। तो इस प्रकार से कृष्ण के विशेष लीला है तो ये दान घाटी का दृश्य है ये साकरी कौर से भी मिलता जुलता है बरसाना के तो कृष्ण जब इस दान घाटी में क्योंकि जो रोड ऊपर जा रहा है आपको या, याद करिए आप अभी कहा चलिए हमारे साथ गिरिराज गोवर्धन में मानसी गंगा को आपने क्रॉस किया है अभी हम उस रोड में आ रहे हैं जिसमें बहुत ट्रैफिक होता है बहुत गाड़िया इधर उधर जाती है रिक्शा वाले हैं, हा सब चिल्लाते हैं और कठिन होता है चलना फिर थोड़ा सा चढ़ाई आती है चढ़ाई आती है तो आपके राइट साइड में दान घाटी मंदिर आता है क्या आता है मंदिर मंदिर वो ओरिजिनली गिरिराज के ऊपर था आगे हम देखेंगे कौन से स्थान में वो था तो भगवान वो वो वो जो रोड है है क्रॉस करता गिरिराज के ऊपर से रास्ता जा रहा है तो परिक्रमा वहां एंड नहीं होती परिक्रमा उस रास्ते को क्रॉस करते हुए आगे उद्धव कुंड और राधा कुंड होते हुए आप फिर से मानसी गंगा आते हो याद है आप सबको हाँ, तो गिरिराज के ऊपर से ये जाने वाला रोड था जिसको ये दान घाटी कहते थे और वो बहुत बहुत छोटा सा रास्ता हुआ करता था तो सदैव बैठा करते थे और इंतजार करते थे उनको पता चल जाता था कि इस स्थान से अभी गोपीकाय और उनकी जो प्रमुख है श्रीमती राधिका आदि गुजरने वाले है तो एक बार जब कृष्ण को अपने सखाओ के संग में ये पता चला कि श्रीमती राधिका ललिता विशाखा आदि जो सखिया है आ, सुदेवी रंगदेवी ये सारी निकल रही हैं अपने सर के ऊपर बड़े बड़े पॉट गोल्डन पॉट सुवर्ण पॉट लेकर निकली हैं, इसको पार करके गोविंद कुंड जा रही हैं, इसको पार करके लंबा चुड़के गोविंद कुंड आता है गोविंद कुंड जा रही है क्यों जा रही है क्योंकि वहां जो भागोरी मुनि है वो विशेष यज्ञ कर रहे हैं क्योंकि वसुदेव जब मथुरा में थे तो उन्होंने कृष्णा और बलराम की आ, सुरक्षा के लिए भागोरी मुनि को एंगेज किया था गोविंद कुंड में यज्ञ यज्ञ करने के के लिए। लिए और उस के लिए बहुत अधिक दूध दही मक्खन की आवश्यकता होती थी तो उस समय जो पौर्णमासी है उन्होंने सारे गोपिकाओं को कहा था कि आप जाओ उस स्थान में ये सारी चीजें लेकर तो कृष्ण मां आपने सका मधुमंगल सुबाल आदि के साथ खड़े थे और टैक्स इकट्ठा करने के लिए तुझे तो जा रहे थे तो उनमें से जो ललिता है ललिता देवी कहते कि देखो सामने जो चोरों का राजा है हाँ वो खड़ा है किस कि चीज के लिए खड़ा है हमसे टैक्स लेने के लिए खड़ा है तो श्रीमती राधिका कहती हैं हाँ राधिका कहते है कि सखियो धीरे धीरे चलो हाँ क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है बहुत ही कठिन है और श्रीमती राधिका कृष्ण की ओर अपनी आ, साइड ग्लांस तिरछी नजर डालते हुए निकल पड़ती हैं तो कृष्ण को लगा कि ये गोपिया कैसी हैं मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रही है मेरा आदर नहीं कर रही है मेरा अनादर करके अपने पाओ की जो नुकुर है उनकी झंकार करते हुए निकलती जा रही है उन्होंने कहा हे सुबल हे अर्जुन जाओ जाओ उन सारी गोपिकाओं को रोको उनको वापस ले आओ मेरे पास लाओ अभी ये जो सुबल उनके सकात है वो उनके पास जाते हैं प्लीज बच्चों को ना बाहर ले जाइए तो जो सुबल और अर्जुन सकात है कृष्ण ने कहा कि उनको ले जाओ यहां से उनको ले आओ वापस ले आओ मेरे पास बच्चों को ले जाओ <laughs> जाओ कृष्ण ने अपने सखाओं को आदेश दिया तो ये सुबल और अर्जुन इनके पास जाते हैं और कहते हैं कि आप बहुत हो हाँ, बहुत कठोर हो आप अब वापस चलो कृष्ण प्रमुख टैक्स कलेक्टर है तो एक गोपी कहती है कि हे मांस खाने वाले यवन गालियां देना शुरू करती है आपको क्या अधिकार है हमसे टैक्स कलेक्ट करने का हम तो वापस आने वाले नहीं है हाँ सुगल कहता है कि आपको भागुरी मुनि के यज्ञ में जाने से पहले हमारे जो ये अधिकारी हैं कृष्ण हैं उनके चरणों में झुक के प्रणाम करना चाहिए तो श्रीमती राधिका या विशाखा कहते हैं कि हम झुकेंगे नहीं किसके सामने क्योंकि हमने व्रत ले रखा है कि जब तक हम यज्ञ स्थली में नहीं पहुंचेंगे तब तक किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए तो अर्जुन कहते हैं कि आपने जो व्रत लिया है हमारे कृष्ण ने भी व्रत लेकर रखा है क्या व्रत है ललिता पूछते कि क्या व्रत है कृष्ण ने कहा मेरा व्रत है रोज हा? कई लाख ब्राह्मणों को कपड़े दान में देना तो श्रीमती ललिता कहते कि समझ में आ गया तुम्हारा व्रत हाँ सब लोगों से चुरा-चुरा के धन इकट्ठा करते हो और ब्राह्मणों का सेवा करने में लगे रहते हो तो इस प्रकार से कृष्ण ने आपने जो सका है मधुमंगल को कहा कि आप क्या करो देखो चेक करो इनके पॉट्स में क्या क्या है तो मधुमंगल के मुंह में तो वैसे पानी आ रहा था आप वो फिल्म देखा होगा मधुमंगल छल्ले बल्ले लड्डू खाएं श्री मधुमंगल तो मधुमंगल ने कहा कि जल्दी जल्दी निकालो जो टैक्स है तो श्रीमती राधे का आधी बहुत अधिक डर गए उन्होंने कहा राधे राधा ने कहा कि तुम कौन हो यहाँ के कौन से अधिकारी हो तो ये वन क्या तुम्हारे बाप का है हाँ तुम्हारे पिता का है कब से ये तुम्हारे पिता का स्थान हो गया है तो कृष्ण को इतना दुख लगा कृष्ण को का मुझे करती जा रही हो। मैं तो वृंदावन वृंदावनेश्वर ईश्वर हूं वृंदावन का ईश्वर कौन हूं मैं हूं और क्योंकि ये वृंदावन वृंदा देवी का देवी के अधिकार में है अरे वृंदा देवी मेरी पत्नी है जो भी पत्नी का होता है वो किसका हो जाता है पति का, पति का हो जाता है तो जो बाकी जो सखिया हैं उन्होंने वृंदा देवी वहां खड़े थे उन्होंने पूछा कि ये जो काला कलोटा जो ये कृष्ण है ये कब से आपका पति बन गया है वृंदा देवी ने कहा ये पति वगैरह कुछ है नहीं मेरा वृंदा देवी ने कहा कि ये जो वृंदावन है ये मैंने किसको दे दिया है वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका को दान में दे दिया है और तब से वास्तव में लेकिन फिर भी कृष्ण आदि उनको छोड़ नहीं रहे थे फिर भी उन्होंने उनका मक्खन आदि निकाल के खा लिया दही और घी आदि निकाला और बहुत लंबा समय वार्तालाप चला दान घाटी में तो उस समय जो सबसे सीनियर लेडी है वृंदावन की जिनका नाम है पौर्णमासी पौर्णमासी सबके गुरु हैं वो नंद महाराजे आती हैं और वो कहती हैं कि हे है कृष्ण आप तो हर समय इनसे दान लेते हो लेकिन क्या करो अभी हम आपसे दो दान मांग रहे हैं दो चीजें दान में मांग रहे हैं एक क्या कि आप कभी भी ये जो वृंदावन की गोपियां हैं श्रीमती राधिका आदि हैं उनके उनको अपने संग से दूर मत रखो सदैव उनके संग में तुम बने रहो और दूसरा उन्होंने दान मांगा कृष्ण के कृष्ण से कि जो कोई व्यक्ति गोवर्धन परिक्रमा में जो राधा कुंड है उस स्थान में बैठकर आपके दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है तो उस व्यक्ति को आप कृष्ण प्रेम प्रदान करो क्या प्रदान करो कृष्ण प्रेम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इस प्रकार से कृष्णा दान घाटी में विशेष लीला करते हैं और इस बात के लिए जो कृष्णा हैं एग्री हो जाते हैं और आगे चलकर कर आप वहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हो परिक्रमा करके करते हैं तो एक स्थान आता है आपने शायद नोट किया होगा या नहीं आप जैसे मुखारविंद जो मंदिर है दान घाटी का उसको क्रॉस करते हो तो राइट में जहाँ से परिक्रमा एक प्रकार से शुरू होती है गोवर्धन आपको दिखने लगता है तो जाते राइट साइड में विशेष चरण चिन्ह आते हैं श्रीमती राधा रानी के चरण चिन्ह है एक दो चरण है इसमें फोटो को थोड़ा हमने एनलार्ज किया है तो ठीक से नहीं दिखकर दिख रहे हैं तो यहाँ श्रीमती राधा रानी के चरण चिन्ह है तो यहाँ कई सारे लोग आकर रुकते हैं उस चरण चिन्ह में दूध चढ़ाते हैं प्रेयर करते हैं और क्योंकि श्रीमती राधिका जब दान घाटी से गुजर रही थी तो उस समय गिरिराज की शिलाओं में उनके जो चरण चिन्ह है प्रकट हो गए थे क्योंकि राधिका और गोपियाँ जब गिरिराज के ऊपर से चलती है उनकी शिलाओं पर तो गिरिराज को बहुत अधिक आनंद महसूस होता है और उस आनंद के कारण गिरिराज शिलाएं मेल्ट होने लगती हैं, हम धीरे धीरे और वहां से आगे चलते हो आप तो थोड़ा सा चलते-चलते आप ऊपर देखेंगे गिरिराज वहां से आपको दिखना शुरू होता है गिरिराज गवर्धान के ये। तो ये गिरिराज के ऊपर ये बहुत ही पुराना मंदिर है जिसको कहा जाता है दानी राय टेम्पल दानी राय टेम्पल तो जो मंदिर आप दान घाटी में नीचे मुखार के रूप में देखते हो चढ़ाई में वो ओरिजिनली कहा था यहां थे वहां के जो मुखार के विग्रह हैं राय राय का मतलब है कृष्ण दानी मीन जो दान लेने में एक्सपर्ट हैं दान लीला का स्मरण रखने के लिए भगवान के जो प्रपौत्र थे वज्रना उन्होंने इस स्थान में उस मंदिर की स्थापना की थी गिरिराज के ऊपर और वास्तव में भगवान इस लीला से हमें शिक्षा देते हैं क्योंकि दान करने से क्या होता है कि हमारा जो आसक्ति है अटैचमेंट है वो खत्म होने लगता है कम होने लगता है अलग अलग आश्रम का अलग अलग गुण है जैसे जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए प्रमुख कार्य क्या है गुरु की सेवा करना उससे बढ़कर उनके लिए कार्य नहीं है उससे बढ़कर उनके लिए ड्यूटीज नहीं है और जो ग्रहस्थ है उनके लिए शास्त्र कहते प्रमुख कार्य है चैरिटी और जो वान प्रस्थ है उनके लिए तपस्या और जो सन्यासी है उनका कार्य है निडर होकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करना तो ऐसे जो दान है जिसके द्वारा कृष्ण इस लीला से हमें सिखाते हैं कि हम धीरे धीरे आसक्ति हम कम हो जाएगी हमारी भौतिक जगत के वस्तुओं से जैसे एक एक साधु था हाँ, वो रोज एक घर में दान मांगने के लिए जाता था तो घर में जो मालकिन थी, थी, बड़ी खडूस उसने उसने देखा देखा ये आया है, लाल वस्त्र धारण करके, तो उसने देखा घर में क्या था? कुछ नहीं तो उसने राख क्या क्या राख दिया ऐश होता है ना ऐश देना शुरू कर दिया उसने राख देते थे भाग जाए यहां से हमें भगा देना हाँ। तो फिर फिर भी ये छुट्टी नहीं करता था हा? रोज कई दिन जाता था जाता था जाता था और वो लेडी वो जानबूझ के इसको राख पकड़ाते थे उसके छोले में राख डालते थे और वो चला जाता था तो एक वो एक दिन उस उस उसके विचार मन में विचार आया ये तो रोज मेरे पास दान के लिए आता है साधु और रोज में इसको राख दे रही हूँ तो उसने पूछा कि रोज में राख दे रही हूँ फिर भी तुम क्यों आते हो उन्होंने कहा क्योंकि ये भावना तुम्हारे अंदर शुरू हुई है कुछ ना कुछ देने, देने की आज ऐश दिया है तो कल क्या दोगे कैश <laughs> तो इस प्रकार से हां शास्त्र कहते हैं क्योंकि हम इस भौतिक जगत में अपने साथ कुछ लेके नहीं आए लेकिन यहाँ की वस्तुओं को इकट्ठा करके इतना चिपक गए हैं आसक्ति का मतलब है चिपकना कॉल का मजबूत जोड़ है टूटेगा नहीं ये छूटेगा नहीं पता नहीं क्या है <laughs> लेकिन ये जो आसक्ति जगत की जो हमारे दुखों का कारण है वो कम करने के लिए और कृष्ण कृष्ण की ओर हमारी आसक्ति को बढ़ाने के लिए कृष्ण वास्तव में ये दान की जो लीला है प्रकट करते हैं और भावना जागृत करना चाहते हैं कृष्ण के प्रति सेल्फलेस सर्विस सेल्फ लेसाओं लेस तो में सकता जो भावना उनमें है सेवा करने की क्या भावना है भगवान चाहते हम कंजूस ना रहे जैसे तो एक व्यक्ति था किसी ने कहा वो कंजूस नहीं वो मक्खी चूस है हमने तो पूछा कैसे मक्खी चूस है तो उसने कहा एक बार उस व्यक्ति के पास घी था बहुत और घी में गलती से क्या गिर गई आपने सोचा होगा फिर क्या किया होगा उसने <laughs> मक्खी भी बाहर जाए तो उसके साथ घी चला जाएगा <laughs> इसलिए उसने क्या किया मक्खी को भी चूस लिया ताकि घी वेस्टेज नहीं होना चाहिए <laughs> इसलिए कहते हैं उसी को भगवद गीता में कहते कृपना फल है तो मनुष्य जीवन हमें कृपण बनने के लिए नहीं मिला है एक होता है कृपण मतलब उसके पास है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करता है और दूसरा है ब्राह्मण ये दो अलग अलग है बिल्कुल ही विरोध तो जिसके पास मनुष्य जीवन है और उस मनुष्य जीवन का इस्तेमाल यदि व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं करता तो वो कंजूश है कृपन है और ब्राह्मण का मतलब क्या है जिसके पास मनुष्य जीवन है और जिसने ये जान लिया है कि ये मनुष्य जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और इसका सर्वोत्तम इस्तेमाल केवल कृष्ण की सेवा के लिए हो सकता है बेस्ट यूज और वो लगाता है आपने आपको कृष्ण की सेवा में तो वो ब्राह्मण कहलाता है इसलिए हमें कृपण नहीं बना रहना चाहिए हमें क्या होना है ब्राह्मण बनना है इसलिए श्रील प्रभु पर जब अमेरिका गए उन्होंने की की स्थापना की और उन्होंने कहा कि संस्था बनी है ब्राह्मण बनने के लिए हर एक व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है ब्राह्मण का लक्ष्य क्या लक्षण क्या है परम भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाता है क्योंकि भगवान की सेवा करना बड़ा सरल है भगवान हमसे कोई दान तो इतना बड़ा दान नहीं मांगते ये तो भगवान हमसे हमसे क्या मांगते है? हम मांगते हैं हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम पत्र पत्ता पुष्प दे दे दे दो चल दे दो दो तो फल छोटी सी चीजें से भी हम कृष्ण को अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं इसलिए श्रीमद् भागवत में कृष्ण जब बलराम और अपने गोप सखाओं के साथ गवों को चराने के लिए निकले थे तो निकलते निकलते कृष्ण ने देखा कि कई सारे वृक्ष उनको उनके सामने झुक रहे हैं प्रणाम कर रहे हैं और फ्रूट्स ऑफर करते जा रहे हैं तो कृष्ण ने कहा बलराम हे बलराम तुम्हें ये सारे वृक्ष प्रणाम कर रहे हैं देखो ये वृक्ष कितने महापुरुष लगते हैं क्योंकि वृक्षों का जीवन सदैव दूसरों की सेवा के लिए है हर चीज उनके टहनिया है फूल है पत्ते हैं फल है हाँ उनकी शाखाएं आदि है जड़े हैं सब कुछ दूसरे के के के के लिए सेवा के लिए सेवा तो तो इस प्रकार से जब कृष्ण उनको गुणगान कर रहे थे, तो भगवान ने कहा कि कि व्यक्ति के व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति पास पास जिस जीवन है, वो उस को को क्या करना चाहिए? आर्थे धिया वाचा श्रेय सदा। अपने चार चीजों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए आ, स्टेप ने कहा सबसे पहले तो व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए भगवत सेवा में लगने का प्राणे प्राण मींस क्या जीवन लाइफ प्राणे यदि वो नहीं हो रहा है भगवान ने कहा प्राणेर अर्थे उन्हें तो धन है क्योंकि धन हमें कितना प्रिय है कितना प्रिय है प्राणों से ज्यादा प्रिय है मैं हमेशा वो साउथ अफ्रीका की एक घटना सुनाता हूं हम कई बार आपने सुनी है हमारे कई भक्त साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस फैमिली होती हैं, बहुत धनाडे होती हैं तो वहाँ गए जन्माष्टमी का समय आया था उनको रिक्वेस्ट करने की आप जन्माष्टमी आ रही है भगवान की सेवा के लिए हाँ कुछ योगदान कीजिए सहयोग दीजिए तो घर में एक माताजी जी थी ये बैठे ही रहे थे तो इनके पीछे तुरंत ही छः अफ्रीकन्स आ गए निगरों वहाँ तो बहुत खतरनाक है हाँ आप अपने गाड़ी का शीर्षक खुला रखते हो तो आप आप गायब हो सकते हो गाड़ी से हाँ आगे डैशबोर्ड में कुछ रखते हो मोबाइल वगैरह सिग्नल में गाड़ी खड़ी है वो उठा के ले जाते हैं बड़ा खतरनाक है वहाँ हमारे एक डिवोटी रशियन वो वहाँ केनिया में इस्कॉन टेंपल है तो वो वहाँ फ्लाइट से उतरा एयरपोर्ट से जाना था तो थोड़ा वेट करने के लिए रह गया वेट कर रहा था तो उसी समय उसका केवल शरीर में कपड़े बचे थे सब चीजों को गायब किया था इतना भया है तो जब ये व्यक्ति उनके पास गए उस घर में तो वह उस लेडी को बात कर ही रहे थे निगरों आए जिनके हाथ में तलवार चाकू शस्त्र असर थे वो धमकाने लगे उस लेडी को कहा कि धन निकालो आपके तिजोरी को खाली करो उसने कहा कि मेरे पास नहीं है धन नहीं है एक निगरों ने क्या किया उन्होंने उनके कान पकड़ा और उन्होंने कहा कि आप क्या करो यदि आप नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा कान डाउन ला तो ये तो नहीं कर रहे थे बोलते कि नहीं तो उस व्यक्ति ने यह हमारे भक्त कह रहे थे जिन्होंने देखा था पर्सनली उन्होंने कहा थे उन्होंने कहा कि ये हमारे सामने हमने देखा इतने बड़े चाकू आदि से तुरंत एक ही क्षण में कान को क्या कर दिया उनके शरीर से हालत कर दिया तो चैतन्य श्रीमदभागवत ने कहा है कि प्राणेर अर्थे कुछ नहीं नहीं तो आर्थ लगाओ लगाओ लगाओ कृष्ण की सेवा में में उतना भी नहीं कर सकते से बुद्धि बुद्धि को, लगाओ। को लगाओ कि किस प्रकार से भगवान की सेवा की जा सकती है किस प्रकार से भगवान के संदेश को फैलाया जा सकता है और चौथी चीज क्या है यदि व्यक्ति वो भी नहीं कर पाता कृष्ण तो कहते बलराम को कि हे बलराम व्यक्ति को क्या लगाना चाहिए वाचा और वाचा को कैसे लगा सकते हो सेवा में हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इस प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं तो आगे उसके साथ ही इसकॉन मंदिर आता है गोवर्धन का इस्कॉन मंदिर है ये बहुत ही फेमस हैं कभी आप जा सकते हैं वहां जब आप परिक्रमा करते होते दर्शन करने के लिए छतरपुर के राजा थे एमपी में मध्य प्रदेश में वो एक शाह गोवर्धन शिला की पूजा करते थे वहां उन्होंने अपने लिए बहुत बड़ा सुंदर महल बनवाया था और आगे चलकर उन्होंने देखा कि इस्कॉन डिवोटीज बहुत अधिक कृष्ण भावना का प्रचार करते हैं कृष्ण की सेवा करते हैं तो एम का वो जो राजा था उन्होंने वो पूरा महली को डोनेट किया और वो इस्कॉन का टेंपल बना गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में ही है बिल्कुल और वहाँ के हैं विगरा है, है कृष्ण बलराम हैं हम गिरिराज शिला है एक शिला तो राजा के द्वारा वार्षिक पूजित थी और जब कुछ खुदाई कर रहे थे इसको भक्त वहां सेवा के लिए तो दूसरी शिला भी उनको मिली थोड़ी व्हाइटिश थी सफेद वर्ण की तो वो बलराम है, हाँ, के में। के, वृंदावन है इस प्रकार से इसको मंदिर के सामने ही ये कुंड आता है जिसका नाम है दान निवर्तन कुंड क्या नाम है तो दान निवर्तन कुंड में कई लीलाएं आती हैं। जिसमें यहाँ कृष्ण एक बार सारे गोपिकाओं को पकड़ते हैं फिर से वही दान की याचना करते हैं तो उस समय कहती है, जो नंदमु कहती है कि आप क्या करो कल आपको हम लोग दान देंगे आज कृपा करके हम सबको छोड़ो जाने दो यज्ञ के लिए तो कृष्ण ने कहा ठीक है तो दूसरे दिन एक गोपी नहीं आई दूसरे दिन सुबह श्रीमती राधिका आदि ने कहा कि हजारों हजारों गोपिया इस कुंड के आसपास इकट्ठी हो जाओ और जब ये कृष्णा और उनके पांच छे सखा आएंगे फिर उनको हम लेसन रिवेंज कहते रिवेंज लेंगे हम अभी तो सारी गोपियां वहां इकट्ठा हो गई दूसरे दिन कृष्ण बलराम अगर बलराम तो नहीं कृष्णा और उनके जो सखागन आए और उनको लगा कि आज हमारी जीत होने वाली है आज हमें क्या दान प्राप्त होने वाला है तो जैसे ही कृष्ण निकले तो सारे गोपियां बाहर निकल के आए हजारों और उन्होंने कृष्ण को पकड़ा सखाओं को पकड़ा पेड़ों में बांध डाला उनके वस्त्रों को फाड़ा हर गोपी एक एक थप्पड़ लगाते जा रहे थे कृष्ण ललिता ने कहा हाथ जोड़ो कृष्ण ने अपने हाथ जोड़े श्रीमती राधिका को एक सिंहासन पर बिठाया गया और कहा कि हे कृष्ण हर समय तुम अपने आप को वृंदावन का राजा समझते हो वृंदावन ईश्वर समझते हो ईश्वर समझते हो लेकिन वास्तव में तुम वृंदावन के राजा नहीं हो वृंदावन के ईश्वर नहीं हो वृंदावन की केवल एक ही स्वामिनी है ईश्वरी है और वो कौन है श्रीमती राधिका श्रीमती राधिका के तो इस प्रकार से हाँ गोपिया ललिता ने कहा कि तुम हाथ जोड़कर श्रीमती राधिका के चरणों में झुको और इनको ब्रज की रानी या ब्रज का जो अधिकार है वह इनके पास है तो इस प्रकार से उन्होंने कहा श्रीमती राधिका ने कहा जैसे कृष्ण जुग गए उन्होंने कहा मैं तो रानी हूँ इस ये वृंदावन मेरे अधिकार में है टैक्स तो तुमने मुझे देना चाहिए तुम्हारी इतनी नौ लाख से ज़्यादा गायें चलती हैं सारा घास खा लेती है कितना खराब करती है वृंदावन को और तुम बदमाशी करते हो हमसे टैक्स कलेक्ट करते हो तो गोपियों ने दान निवर्तन रिटर्न किया कैसे रिटर्न किया कृष्ण को पिटाई करके इसलिए ये जो है, दान निवर्तन कुंड है तो इस प्रकार से उस दान निवर्तन कुंड से आप आगे चलते हो तो वहां से अन्नकुट क्षेत्र शुरू होता है अन्नकूट का मतलब आपने दो सत्र पहले सुना होगा जब हमने चर्चा की थी कि गुरराज गोवर्धन प्रकट हुए और उन्होंने ब्रजवासियों ने अर्पित की वही सारी चीजों को ग्रहण किया तो वहाँ से जो गोवर्धन का एरिया शुरू होता है आगे चलकर ये जो एरिया है जो आप यहाँ देख रहे हो स्लाइड शो में उस पूरे एरिया में जब गिरिराज का पूजन होता है दीपावली के समय में तो उनको नाना प्रकार के जो भोज हैं वो अर्पित किए जाते हैं और उसका अंत होता है इस गांव में जिस गांव का नाम है अन्योर गांव क्या नाम है अन्योर अन्योर गांव का मतलब है जब भगवान कोई सारी चीजें अर्पित की जा रही थी गोवर्धन को तो उस समय भगवान ने सारा खा लिया और फिर गिरिराज कहने लगे और चाहिए अन्योर अन्योर अन्योर मतलब और दो और दो और चाहिए तो देखा कि कुछ है ही नहीं तो एक ब्राह्मण भक्त ने क्या किया एक तुलसी का पत्ता उठाया और वो अर्पित करके गिरिराज शांत हो जाते हैं तो इस प्रकार से अगले सत्र में हम आगे बढ़ेंगे बल्कि आज मुझे गोविंद कुंड की चर्चा करनी थी लेकिन गोविंद कुंड का चर्चा नहीं कर पाया तो हम अन्य और विलेज तक पहुंचे हैं तो आगे हम गोविंद कुंड और नवल कुंड नवलकुंड का लोटा और कई स्थानों की विषय चर्चा करेंगे हरे कृष्णा सब लोग अपने दोनों हाथों पर कीजिए और जोर से बोलिए एक साथ कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा राम राम राम राम गिरिराज गोवर्धन के गोवर्धन परिक्रमा महायज्ञ के पतित पावन प्रभुपाद के शिल गौर प्रेम प्रेमानंदे तो हमने एक लीला सुनी थी सुनी थी ब्रह्म विमोहन लीला तो हम थोड़े समय के लिए एक वीडियो देखेंगे उस लीला का तो आप थोड़ा सावधान हो सकते हैं